श्रीमद्भागवत सीम्भगवत सदा स्वूपमेकस्ति सच्चिदिदू विश्वत्पत् हेतव तापत्रय विनाशा वंदनी वंदनी श्री कृष्णा वगवत चरण अनुरागी सज्जनों माताओं सभी वंदनीय विप्रगण वंदनीय चरण संतजन श्रीमद्भागवत की पावन कथा कल ही विश्रांति को प्राप्त हुई और पुनः हम सबको आज उसी श्रीमद भागवत की कथा का मनन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है आचार्य श्री राजेंद्र जी महाराज ने एक सुंदर रूपरेखा तैयार कर दी है उसी रूपरेखा के अंदर चलते हुए उसमें से कुछ भाव निकालने का प्रयास किया जाएगा जैसे कोई राजा पुल बना दे नदी के ऊपर में तो फिर बाद में आने वालों को उस पुल से चलने में सुविधा होती है पूर्व के संत महापुरुषों ने भगवान की कथा का गान किया है और वर्तमान में भी अनेक संत उसी कथा का अपने अपनी भावना के अनुसार चिंतन के अनुसार गान कर रहे हैं उसको सुन कर के उस रास्ते पर चलने से पीछे चलने वालों को सुविधा हो जाती है तो उन्ही मार्गों पर चलते हुए यथासंभव श्रुति युक्ति और अनुभूति के आधार पर कहने का प्रयास किया जाएगा वैसे तो देखा जाए तो ये तीनों के तीनों चीज़ें एक साथ मिलने बड़े कठिन होते हैं श्रुति भी हो युक्ति भी हो और अनुभूति भी हो श्रुति का मतलब हम जो कुछ कहें उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए मन चाह बोल देना हमारी परंपरा में नहीं है हमारे आचार्यों ने जो कुछ कहा है वो पहले कहीं वेद में यदि उल्लेखित है या वेद में नहीं मिल रहा है लेकिन उन्हीं वेदों का अनुवाद करने वाले स्मृतियों में कहीं मिल रहा है या पुराणों में मिल रहा है तो उस बात का उल्लेख करते हैं कि हमने जो कुछ कहा है वो गीता के प्रमाण से कहा है ब्रह्मसूत्र के प्रमाण से कहा है उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं वो कहा है इसको कहा जाता है श्रुति जिनको हमने सुना है तो पहले जो कुछ कहा जाए उस कथन के मूल में कोई श्रुति होनी चाहिए आधार होना चाहिए बिना आधार के बिना प्रतिष्ठा के कोई बात टिकती नहीं है और न ही सनातन धर्मावलंबियों में उसकी कोई प्रतिष्ठा है हमारे आचार्य हमेशा शास्त्र सम्मत बात किया करते हैं तो पहले तो किसी बात के मजबूती के लिए उसके श्रुति आधार होना चाहिए फिर श्रुति तो है सुन तो लिए अब उसमें संगति बिठानी चाहिए जिसको कहते हैं युक्ति तर्क कि ऋषियों ने ये बात कही है वह कितने अंश में सत्य हो सकता है या किस अंश में उसको हम समझ सकते हैं तर्कों के द्वारा उसका समझना ये दिमाग पर निर्भर करता है बुद्धि पर निर्भर करता है जिसकी जितनी मेधा प्रखर होगी उतनी ही अधिक वो संगति लगा लेगा उतनी ही अधिक वो युक्ति लगा लेगा इसलिए श्रुति के अर्थ को समझने में उसको सुविधा होगी यदि केवल युक्तियाँ तो हैं हमारी बुद्धि खूब काम कर रही है और आधुनिक ज्ञान विज्ञान आदि के आधार पर अथवा नास्तिकों के आधार पर कुछ बातें हम स्वयं समझ जा रहे हों और किसी को समझाने में भी सफल हो रहे हों तो बात जबरदस्ती किसी को मना देना अलग चीज़ है लेकिन उस मनाए हुए बात को आधार मिलना चाहिए यदि वह उसका उल्लेख वेद में नहीं है किसी शास्त्र में नहीं है वो केवल युक्ति है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती इसको वेद सम्मत बात नहीं होने के कारण आचार्य उसको स्वीकार नहीं करते इसीलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने जब भी कोई बात कही है तो कहते हैं वो दुस्तर्क से विराम लो कुतर्क मत करो तुम्हें यदि कोई बात कहनी हो तो श्रुति सम्मत बात कहो शास्त्र में जिसका आधार है ऐसी बात कहो दुस्तर्क सुविरम्यताम श्रुतिमतस तर्को अनुसंधी दुस्तर्क से विराम लो आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुस्तर्क का आधार मत लो बुद्धि तुम्हारी बहुत प्रखर है इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम्हारी सारी बातों को हम स्वीकार कर लें तुम्हारी बात तभी स्वीकृत हो सकती है अच्छी सी भी अच्छी क्यों ना हो यदि उसका आधार कोई श्रुति नहीं है कोई शास्त्र नहीं है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते इसलिए हमारे सामने जब भी कोई बात कहना तो शास्त्र सम्मत बात कहना श्रुति मत तर्क अनुसंधीयता श्रुति सम्मत तर्क का अनुसंधान करो दुस्तर्क सुविरम्यता झूठ मूठ के इधर उधर बुद्धि के बल पर किसी बात को हम पर थोपो मत तो पहले जो कुछ बात कही जाए वो शास्त्र सम्मत हो भागवत के अंदर भागवत के अंदर मंथन करते हुए जो बातें आए उनको उसी के अनुसार संगति लगाते हुए कहने की कोशिश जब की जाती है तो वक्ता को भी आनंद आता है और कई अंशों में श्रोता का यदि क्षेत्र सिद्ध है तो उसको भी समझ में आने लग जाती है बात और वास्तव में देखें तो श्रीमद भागवत की बातों को पुष्ट करने के लिए दूसरे ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं है यह स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण है पूरा समुद्र है श्रीमद् भागवत आरणों श्रीमद् भागवत समुद्र है और समुद्र में कौन सा रत्न नहीं उपलब्ध होता जो जितनी गहराई पर जाता है उतने ही अच्छे अच्छे रत्न निकालता है जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट जरूरत है उसके अंदर घुस करके मंथन करने की स्वतंत्रता पूर्वक खूब छलांग लगाते हुए तैरते हुए कभी अंदर कभी ऊपर कभी बाएं कभी दाएं जब जा जा करके उसका मंथन जब किया जाता है तो एक से एक रत्न निकलते हैं समुद्र मंथन से केवल चौदह रत्न निकले पर श्रीमद् भागवत से अनंत रत्न निकलते हैं और यही कारण है कि श्रीमद् भागवत के अभी तक जितनी टीकाएं हो चुकी हैं और भाष्य ये आचार्यों के व्याख्यान हो चुके हैं उतने शायद गीता को छोड़कर के और दूसरे ग्रंथों के नाप हुए गीता और श्रीमद् भागवत इनके सबसे अधिक भाष्य और टीकाएं और ब्रह्मसूत्र आदि पर विचार किया है लेकिन भाष्य हो चुके टीकाएं हो चुकी इसका मतलब जो कुछ भागवत में कहा गया गीता में जो कुछ बात कही गई वो सब आचार्यों ने कह दिए अब कहना बाकी नहीं रहा मतलब लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कल डॉक्टर स्वामी किशोरदास जी महाराज जी एक बात का उल्लेख कर रहे थे लगभग चौदह भाष्य हो चुके ब्रह्मसूत्र आदि पर और फिर भी उन पर और भी टीकाएँ और भाष्य होते जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जितने भाष्य हो चुके हैं उन भाष्यों का अवलोकन करने वाले यदि फिर से उनका बारीकी से निरीक्षण करते हैं तो वो पाते हैं कि इनमें भी कुछ ना कुछ कमी दिख रही है जो हमारी मान्यता या अन्य ग्रंथों के साथ में मेल नहीं दिखाई दे रही इसीलिए उनसे असंतुष्ट होकर के नए भाष्य बनाने की कोशिश करते हैं आप एक सुंदर मकान तैयार करते हों और उस मकान में रहने के लिए पर्याप्त जगह हो सबको जगह मिल चुकी हो और कमरा जब सबको पसंद आ चुका है तो फिर अलग मकान बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं और जब मकान पसंद नहीं आता तब कहीं बीच में खूंटा गाड़ते हैं तो कहीं रस्सी बांधते हैं तो कभी कुछ और लगाते रहते हैं जो मकान है वो पसंद नहीं आने पर हम अपने तरीके से उसको बनाना शुरू कर देते हैं वैसे ही इन टीकाओं में भाष्यों में भी परवर्ती टीका वालों का मत ऐसा जान पड़ता है कि वो पूर्व पूर्व आचार्यों की जो जितनी टीकाएँ हो चुकी हैं भाष्य हो चुके हैं उनसे उनकी तृप्ति नहीं हो पा रही इसलिए नए नए रास्ते नए नए प्रस्थान निकालने की कोशिश करते हैं तो ये तो अनंत समुद्र है गीता अनंत है संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ उसी प्रकार से ये भी श्रीमद भागवत भी संपूर्ण वेद शास्त्र का पका हुआ फल परिपक्व फल और पका हुआ फल तो फिर निश्चित रूप से वेद जिस प्राप्तव्य को प्राप्त कराना चाहता है ब्रह्म को प्राप्त कराना चाहता है आनंद को प्राप्त कराना चाहता है उसी आनंद के उसी ब्रह्म की प्राप्ति श्रीमदभागवत भी कराती है यह वेदांत सार है श्रीमदभागवत के अंतिम अध्यायों में वेदांत सारम ऐसा लिखते हैं यह संपूर्ण वेदांतों का उपनिषदों का सार भाग है और केवल उपनिषदों का ही सार भाग नहीं केवल वेद का ही सारांश भाग नहीं बल्कि वेद के अर्थ को विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए जो इतिहास और पुराणों की रचना की गई है उनका भी सार इसमें आया है इतिहास पुराणा नाम सारम सारम समुद्रतम जितने इतिहास हैं इतिहास वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ महाभारत और वाल्मीकि रामायण प्राचीनतम इतिहासों में से कह कहे जाते हैं इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं और पुराण तो आप जानते हैं ये वेद के अर्थ को ही स्पष्ट करने के लिए इतिहास और पुराणों की रचना वेद जी ने की है इसीलिए कई लोगों के बारे में ये सुनने को मिलता है और स्पष्ट रूप से महाभारत भी कहता है कि जो महाभारत वाल्मीकि रामायण इन दो इतिहास ग्रंथों को पढ़े बिना उनका अर्थ जाने बिना और इन 18 पुराणों के अवलोकन के बिना यदि वेदों पर अपनी लेखनी चलाने की कोशिश करता है अथवा वेद के मंत्र पर कुछ अपना वक्तव्य देने की साहस करता है तो वेद कांपते हैं डरते हैं क्यों डरते हैं कि ये मेरे अर्थ का अनर्थ करके रख देगा क्यों क्योंकि मेरा जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए वेद जी ने इतिहास महाभारत रचा और पुराणों की रचना की उनको जब सरल भाषा में है उनको पूरा अवलोकन नहीं किया है बिना अवलोकन के मेरे अर्थ को निकालने जा रहा है ये मेरा भंडार फोड़ कर देगा ये मेरे जो है स्वरूप को ही बिगाड़ के रख देगा इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मएतः विभेति अल्प वेदो माम अयम प्रहरिष्यति महाभारत का वचन है कि इतिहास और पुराणों के द्वारा वेद के अर्थ का विस्तार किया जाए उसके अर्थ को समझने की कोशिश की जाए इनको पहले समझा जाए नहीं तो वेदा विभिति डरता है वेद क्यों डरता है अयम माम प्रहरिष्यति ये मेरे पर प्रहार करेगा भाई आज हम लोग यहाँ पर विद्यमान हैं हमसे पूर्ववर्ती 100 साल पहले कोई महापुरुष हो चुके हैं उन्होंने जो जीवनचर्या जीव जिया है जो जिंदगी जी है और उन्होंने जो कुछ बात कह दी है उनका तात्पर्य यदि हम लगाना चाहें तो हो सकता है उसमें अनेक गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि उन्होंने किस तात्पर्य से कोई बात कही है उनका तात्पर्य हम समझ नहीं सकते उसी प्रकार से महाभारत वेद इनके तात्पर्यों को भला हम लोग कैसे जान सकते हैं गीता जिस समय कही गई उस समय के तो हम हैं नहीं इसलिए उनके तात्पर्यों को हम क्या समझ सकते हैं गीता का तात्पर्य तो केवल भगवान श्री कृष्ण समझ सकते हैं या जिनको समझाया अर्जुन समझ सकते हैं या व्यास जी की कृपा से जिनको दिव्य नेत्र प्राप्त हुए वो संजय समझ सकते हैं या शायद वेदव्यास जी समझ सकते हैं जिन्होंने महाभारत के अंदर गीता को लिखा और उसके अतिरिक्त सही अर्थ में सही मायने में उनके तात्पर्य को कौन समझ सकता है तो ये शास्त्र अनंत है ये, महा ये महाराणव है श्रीमद् भागवत महाराणव इस समुद्र के अंदर महारणव के अंदर जो जितना अधिक गोता लगाता है उतने ही अधिक उसको रत्न प्राप्त होते हैं उतने ही अधिक उसको अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती जाती हैं तो कोई भी बात कही जाए उसमें पहले आधार होना चाहिए भागवत के वाचन का तात्पर्य है कि भागवत के अंदर रहते हुए उसका मंथन हो थोड़ी देर के लिए भले हम लोग उधार ले लेते हैं वो हमारे जैसे हम अभी बता रहे थे कि एक घर में सुंदर मकान बना है वो, और उस मकान में सब कुछ जगह है रहने की कोई कमी नहीं है पसंद भी है तो दूसरे मकान बनाने की या खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन यदि हम दूसरे मकान देख रहे हैं तो इसका मतलब है मकान पसंद नहीं है वैसे ही श्रीमद् भागवत के अंदर जो बातें कही गई हैं, उन बातों को पुष्ट करते समय बोलते समय भागवत के अंदर से ही सामान निकाल करके कहीं अगर बाहर के इधर उधर की सारी चीज़ें दे रहे हैं तो इसका मतलब है भागवत के प्रति हम अपनी अनास्था प्रकट कर रहे हैं अविश्वास प्रकट कर रहे हैं अश्रद्धा प्रकट कर रहे हैं हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में वो चीज़ नहीं है इसलिए हमने रामायण से उधार ले ली इसलिए हमने गीता जी उधार ले ली इसलिए हमने रामचरित्र से उधार ले ली इसलिए हमने दूसरे पुराण से उधार ले ली ये जब तक हम अंदर अवलोकन नहीं कर सकते तब तक उधार लेने की जरूरत पड़ती है नहीं तो अंदर प्रवेश करके भगवत कृपा से जिन्होंने मंथन किया है ऐसे आचार्य श्रीधर से पूछें या वर्तमान में जो महापुरुष हैं उनको पूछें आप अपने आप में सर्वांगीर्ण संपूर्ण है श्रीमद् भागवत, जो चाहिए सबके सब इसके अंदर रत्न भरे पड़े हैं तो जो कुछ बात कही जाएगी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इसके कंट्रोलर उस वही हैं बुद्धि के नियामक और हृदय के भी नियामक वही हैं वो कृपा करके इसी के अंदर रखते हुए यहीं से निकाल करके हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हुए वस्तु दें तो युक्ति भी चाहिए और श्रुति भी चाहिए कोई बात कही जाए तो शास्त्र प्रमाण हो तर्क संगत हो न्याय की दृष्टि से वो खरा उतरना चाहिए और इतना दोनों के होने पर भी हमारे जीवन की अनुभूति ही उसके साथ शामिल हो हम शास्त्र की बात तो बहुत कर रहे हैं और संगति बिठा करके श्रोता को बहुत समझाते दे रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं है अनुभूति नहीं है तो उसमें मजबूती नहीं आती और अनुभूति के लिए पचास साल पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति अस्सी साल में होने वाली अनुभूति को पचास साल में भला कैसे कह सकेगा जो जीवन के अंतिम क्षण में पहुंचा हो निन्यानवे वर्ष हो चुका है सौ वर्ष वो यदि कहे कि बहुत कुछ देख लिया हमने दुनिया में कुछ नहीं रखा है तो उसकी बात सच हो सकती है बारह साल का बच्चा घबरा करके ये कहने लग जाए अरे बहुत देख लिया दुनिया में कुछ नहीं रखा है तो उसने क्या अनुभव किया अनुभूति तो अभी है ही नहीं अनुभूति के लिए काफी समय चाहिए महापुरुष जब पूरी जिंदगी देख चुके होते हैं तब कहीं जाकर के थोड़ी बहुत अनुभूति होती है तो इस दृष्टि से यदि देखें हम तब तो इस इस अनुभूति से बिल्कुल रिक्त पा रहे हैं अपने आप को खाली है वो कोटा खाली है एकदम तो अनुभूति की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल खाली है जो कुछ कहने के लिए हमारे पास आधार है तो बस महापुरुषों के मुख से जो बात सुनी गई हैं उन्हीं को दोहराना मात्र हो सकता है या भगवत कृपा से वो जैसे प्रेरित करें तो इनकी युक्तियाँ लगाई जा सकती हैं तो दो का आधार लेकर के बात कही जाएगी हो सकता है प्रभु तत्काल में कोई बात अपने अनुभव से अपनी कृपा से उस बात को कह दें तो तीनों को मिलाते हुए बात कहने की कोशिश की जाएगी एक तो श्रुति दूसरी युक्ति और तीसरी अनुभूति प्रमाण न्याय मतलब तर्क और अनुभूति तीसरे के लिए हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु आप देते रहें यह श्रीमद् भागवत हम लोग न जाने कितने दिनों से श्रवण कर रहे हैं और अभी भी आगे भी श्रवण करें करते रहेंगे और करते रहना भी चाहिए एक बार सुनने मात्र से कुछ होता नहीं जिस चीज़ से हम बिल्कुल बहुत दूर हैं वो पहली बार दिखाई दे रही हो वो जल्दी समझ में आती नहीं रिक्शा चलाने वाले से आप यदि प्लेन की बात करेंगे वो नहीं समझ सकेगा प्लेन की बात वही समझ सकेगा जो प्लेन में काम करता हो उस स्तर पर पहुंचा हुआ पुरुष इसलिए ज्ञानी वक्ता भी हो और श्रोता भी हो तब कहीं आनंद प्राप्ति होती है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों के दोनों समकक्ष दब होते हैं तब कहीं इसका निचोड़ निकल पाता है जो इसमें संवाद दिए गए हैं उन संवादों में वक्ता बड़े हाई फाई उच्च कोटि के हैं भगवान श्री शुभदेव जी जैसे वक्ता हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए जिनको और सच्चे अर्थों में जो सब कुछ से निष्पृह है वही सही बात कह सकता है जिनको किसी चीज़ की चाह हो वह सही अर्थ नहीं बता सकेगा क्योंकि अंतकरण में कामना भरी पड़ी हुई है किसी वस्तु की और कामना सही बात कहने नहीं देगी राग बात सुनी है दिगंबर हैं वो वस्त्र तक धारण नहीं करते मात्र मर्यादा के प्रत्येक कौपीन धारण करते हैं जो समाज के लिए समाज की दृष्टि से आवश्यक है बाकी कुछ नहीं चाहिए दिगंबर का मतलब सारी कामनाओं से छुट्टी पाया है जिसने सारे अंबरों को किनारे कर दिया है जिसने और हमेशा षोड़श वर्षीय सोलह वर्षीय का तात्पर्य है सोलह साल के बालक में जैसे ये बुद्धि एकदम स्फूर्त रहती है किसी बात को कैच करने की पकड़ने की सामर्थ्य रहती है तर्क संगत बात कहने की उसके अंदर क्षमता है स्मरण शक्ति मजबूत है लेकिन वही बालक यदि 80 साल का हो जाता है तो 5 मिनट कौन सी बात कह दिया वही भूल जाता है 60 वर्ष के बाद में धीरे धीरे स्मृति खोने लग जाती है कोई बहुत वर्षों का होगा तो उसकी स्मृति धीरे धीरे कम होने लग जाती है षोड़श वर्षीय का तात्पर्य है जिसकी जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्फूर्त है हर वक्त जागरूक देखने में तो उनद्र देखने में तो नींद में जैसे बड़े अवधूत संत लेकिन कहते हैं उन निद्र उदगत निद्र जो बिल्कुल नींद से उठे हुए हैं जागे हुए हैं जिनकी बुद्धि 24 घंटे जागी हुई है चलते फिरते उठते बैठते जिनकी दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त भगवान के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं वो है सोलह साल का 16 वर्षीय हमेशा ताजगी भरा तो ऐसे वक्ता हैं उच्च कोटि के और ऐसे उच्च कोटि के वक्ता मिलते हैं किनको जो राष्ट्र को भी किनारे छोड़ने को तैयार हो राजगद्दी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो हमें केवल भगवान की कथा चाहिए हमें तो मुझे हमें तो केवल उस उसकी प्राप्ति चाहिए तब कहीं उस कोटि के वक्ता भी उनको उपलब्ध हो रहे हैं और उस कोटि के वक्ता भी उस कोटि के श्रोता को ढूंढते हैं स्वयं ढूंढते ढूंढते सुखदेव जी पहुंचते हैं परीक्षित पारे में कई बार प्रश्न उठाया गया कि क्यों त्याग किया सोनक जी ने प्रश्न उठाया तो उसके कारण भी उसमें बताए गए तो देखिए दोनों के दोनों समान कोटि के हैं एक महात्यागी है। राज पति, पत्न, पत्नी पुत्र संपत्ति कोष सेना सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं खाली होकर के आए हुए हैं। लेकिन खाली होकर के आए होने पर भी मन के अंदर संस्कार के रूप में कुछ घर होगा राज्य होगा पत्नी होगी बेटे होंगे बस मन के अंदर घुसे हुए संसार को मात्र सुखदेव जी को निकालने की प्रयास करना था बाकी स्थूल दृष्टि से वो छोड़ के आए हुए हैं मंदिर में जब भी प्रवेश किया जाता है तो हम जूते चप्पलों को बाहर खोल के प्रवेश करते हैं इसका मतलब है हम जब किसी जगह में जाते हैं चाहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे हों भक्ति की प्राप्ति के लिए वैराग्य की प्राप्ति के लिए किसी महापुरुष के आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए जा रहे हों तो हमारे सारे आवरणों को बाहर खोल करके आना पड़ता है जैसे जूते बाहर खोल के आए हैं चप्पल बाहर खोल के आए हैं उसी प्रकार से हमारे अंदर जो क्रोध लोभ अहंता क्रोध लोभ हो सकता है न जाने पाए लेकिन अहमता आदि को किनारे करके मतलब हम राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री हैं या बहुत बड़े उच्च कोटि के अधिकारी हैं इस भावना को लेकर के यदि किसी संत के पास जाते हैं तो संत से मिलने वाला प्रसाद से वो वंचित हो सकता है राजा दशरथ सेना लेकर के जाते नहीं हैं श्रृंगीर ऋषि के यहाँ वह अकेले ही जाते हैं और पैदल जाते हैं और बिना जूते चप्पल की जाते हैं ये प्रतीक है कि किसी के पास में अगर हम जा रहे हों तो बिल्कुल खाली होकर के जाएं जब खाली हैं अंदर से तभी कुछ भरा जा सकता है पहले से भरा हुआ है तो हम ले नहीं पा सकते हैं तो सब कुछ त्याग करके जो श्री परीक्षित सम्राट आते हैं उन्हीं के पात्र में यह वेदांत यह श्रीमद भागवत जा कर के प्रतिष्ठित होता है और जब यह अंदर प्रवेश कर जाता है इसकी प्राण प्रतिष्ठा जब हृदय में हो जाती है तब मालूम पड़ जाता है जिसकी खोज में हम थे अथवा जिसको हम झूठे समझ रहे थे वो झूठा झूठा नहीं और जिसको हम खोज रहे थे वो कहीं दूषित दूर नहीं वो नज़दीक ही है डरने दर, वाला निर्भीक हो जाता है परीक्षित को अंत में क्या प्राप्त होता है अभय परीक्षित को डर क्या था मैं मर जाऊंगा इसका भय बस भय की निवृत्ति हो सकती है लेकिन मौत से तो बच नहीं सकते इस शरीर की मृत्यु होनी ही होनी है सम्राट परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई और वह मृत्यु से डरे हुए थे तो मृत्यु तो छुड़ा ही नहीं उन्होंने क्योंकि एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचन को दूसरा ऋषि कैसे असत्य करे यदि दूसरे ऋषि के वसन, वचन को टालने की कोशिश करें तो फिर दूसरे दूसरे ऋषि होते जाएंगे। सामर्थ्य है, लेकिन ऋषि-ऋषि के वचन को काटना नहीं चाहता उनका वैसा ही विधान ईश्वर का है ऐसा समझकर के उसको होने देते हैं तो सम्राट परीक्षित जैसे उत्तम कोटि का जब श्रोता उपलब्ध होता है तो उत्तम कोटि का वक्ता श्री सुखदेव जी जैसे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए जिनको वैसे भी उपलब्ध हो जाते हैं मैत्रेय जैसे वक्ता हों तो विदुर जैसे श्रोता उपलब्ध हैं या श्रोता विदुर जैसे हो तो मैत्रेय जैसे सुंदर वक्ता मिल जाते हैं उनको तो यहाँ पर शौनक आदि भी उसी कोटि के हैं उच्च कोटि के श्रोता हैं तो फिर श्रोत जी जैसे भी परम विरक्त संत उच्च कोटि के वक्ता भी उपलब्ध हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए और श्रोताओं की विनम्रता देखिए सूत जाति जो होती हैं अमर कोश के अनुसार क्षत्रिय और ब्राह्मण कन्या इनके दो खूनों से मिलने से जो प्रजा उत्पन्न होती है संतान उसको सूत कहा गया है मतलब एक प्रकार के शंकर जाति है और शंकर जाति को आज के समाज की दृष्टि से ही नहीं बल्कि पुराने समाज की दृष्टि से देखें तो उसको हेय समझा जाता है और उसको वेद आदि के अध्ययन के लिए दूर रखा जाता था क्योंकि खून की शुद्धि नहीं है अन्य अन्य जाति के खून उसमें मिले हुए हैं इसलिए वेद में उसका अधिकार नहीं दिया जाता था बल्कि यहाँ शवनक जी स्वयं भी कहते हैं छांदशाम अन्यत्र निष्णातो भवान, छांदस से अन्यत्र वेद को छोड़ करके जितना वांगमय है उसमें आप निपुण हैं महाराज सोनक जी कहते हैं और सौनक जी साक्षात भ्राह्मण वंश में, में उत्पन्न ऋषि लोग हैं और शुद्ध जी ऊपर गद्दी पर बैठे हुए उनकी विनम्रता देखें श्रोताओं की विनम्रता श्रोता चाहते हैं उस चीज को चाहे नीच से नीच जगह में अच्छी चीज पड़ी हो तो उस चीज को लोग ले लेते हैं त्रिनाथ अभी सुनी जो अत्यंत तृण से भी नीचा हो वहाँ से भी अच्छी चीज़ यदि प्राप्त हो रही हो तो ले लिया करते हैं कूड़े करकट में यदि कोई सोना चांदी पड़ा हो तो लोग निकाल लेते हैं अच्छी चीज़ को हर एक जगह से लेते हैं जो ज्ञान की पारखी होते हैं वो ज्ञान जहाँ है उस ज्ञान को वहाँ से निकाल लेते हैं वो शरीर तक सीमित नहीं है जैसे अष्टावक्र की बात बता रहे थे शरीर की दृष्टि से यदि हम देखें तो अष्टावक्र से कुछ नहीं ले पाएंगे या जाति की दृष्टि से देखें तो सूत से शौनक आदि कुछ नहीं ले पाएंगे इन जाति शरीर वर्ण समाज देश इन सब की सीमाओं से जो आगे बढ़ चुका होगा वही सच्चे अर्थों में ज्ञान का, का अधिकारी हो सकता है या भक्ति का अधिकारी हो सकता है मीरा सारी मर्यादाओं को तोड़ करके ही भगवान के प्रेम राज्य में प्रवेश करती हैं गोपियाँ अपने सारे मर्यादाओं को तोड़ करके पारिवारिक मर्यादाएँ हैं पति मना करती हैं करते हैं उनके सगे संबंधी लोग मना करते हैं लेकिन अनुचित समय पर अनुचित तरीके से जाकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं जो कि एक प्रकार से देखें तो पर पुरुष के साथ में मिलन है और मर्यादा की दृष्टि से देखें तो भगवान की बनाई हुई विधि के अनुसार ही रात में पर के पास जाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मर्यादाओं को उल्लंघित करके गोपियाँ जाती हैं और भगवान उन मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को ही अपना स्वरूप प्रदान कर रहे हैं भगवान के प्रेम राज्य में सारी मर्यादाएं किनारे हैं ये मर्यादाएं तो तब तक हमारे लिए हैं कानून तब तक हमारे लिए हैं जब तक कि हम उसके साथ में सीधा सीधा संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ में डायरेक्ट संबंध हो जाए तो कानून किनारे है शौनक आदि जाति की सीमा से ऊपर उठे हुए हैं वो जाति को नहीं देखते कि सूत जाति में उत्पन्न हुए तो इनसे हम कैसे ज्ञान लेंगे इनसे हम की बातें हम क्यों सुने? ये हमसे तो नीचे हैं, हैं, बल्कि इनको हमें हमें सुनाना चाहिए। बैठे ऊपर। आदि कहते हैं हम चाहे कहीं भी से प्राप्त हो ज्ञान भक्ति और वैराग्य ऋषि लोग ज्ञान भक्ति और वैराग्य की दृष्टि से जो धनाढ़ है पूजा उसकी करते हैं धन की दृष्टि से रूप की दृष्टि से परिवार की दृष्टि से समाज की दृष्टि से प्रतिष्ठा की दृष्टि से जो ऊपर उठा हो लेकिन भगवान के राज्य में जिसका प्रवेश नहीं है भक्ति ज्ञान वैराग्य से अधिक खाली है तो वह राष्ट्रपति ही क्यों ना हो शौनक आदि उसका कभी सम्मान नहीं कर सकते शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम यशस्ारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम हरे रंघ्री पद में मनस्ैन्न लगनम तथा किम तथा किम तथा किम या गुरुदेव की चरण कमल में यदि प्रीति नहीं उत्पन्न हुई तो चाहे शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम चित्रम धनम में इन ये सारी बातें शरीरम स्वरूपम सुंदर से सुंदर रूप कामदेव से भी ज्यादा सुंदर रूप क्यों ना हो रति से भी ज्यादा सुंदर रूप क्यों ना हो लक्ष्मी जी भी ज्यादा सुंदरवती भी क्यों ना हो कोई मन यदि रूप देने वाले उस परम स्वरूप अरूप होते हुए भी जो सर्वांग सुंदर है त्रिभुवन कमन है उनमें जब मन नहीं लगा हुआ है तो वह सुंदर रूप की भी कोई कीमत नहीं है शरीरम स्वरूपम होते हुए भी मनस्चेत हरी रंगरे पदवे नलगनम मन यदि उसमें लगा नहीं है तो फिर इस रूप की कोई कीमत है ही नहीं शुरपणखा के नाक काट देते हैं लक्ष्मण कि तुम्हारा चिंतन कहीं दूसरी जगह है और जिस सौंदर्य के बल पर तुम किसी के जीवन को अमर्यादित करने के लिए आए हो उस रूप के हमारे सामने कोई कीमत नहीं है नाक माने प्रतिष्ठा कान गलत बात तुमने जो सुना है जिन कानों से उनकी सब सबकी वो कटिंग कर देते हैं सुंदर रूप को कुरूप कर देते हैं अब बताइए भगवान के सामने कोई उपस्थित हो और भगवान कहते हैं चाहे कोई भी हमारे सामने उपस्थित हो जाए सन्मुख हो जीव तब जन्म को टी अघना भगवान के सम्मुख कोई उपस्थित होता है यदि तो भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि उसके सारे पापों को मैं समाप्त कर देता हूं उन्मुख हो केवल मुख मोड़े और फल परम जीव जे जे भगवत दर्शन का फल क्या है भगवान की प्रतिज्ञा क्या है कि जो मेरा दर्शन कर ले एक बार उसको स्वरूप की प्राप्ति हो जाती सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है वही भगवान उनके सामने जब सूरपड़खा उपस्थित हो रहे हैं तो क्या उनको सुंदर रूप की प्राप्ति करा रहे हैं बाह्य दृष्टि से देखें तो सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं करा रहे हैं पर अंतर की दृष्टि से देखें तो उनको सुंदर रूप प्राप्त करा रहे हैं ताड़का को भी सुंदर रूप की प्राप्ति करा देते हैं पूतना को भी सुंदर रूप की प्राप्ति करा देते हैं भगवत दर्शन का फल ये तो भगवान के सामने उपस्थित होने का फल इतना लेकिन हम यदि भगवान की ओर जान पा रहे हों सुंदर जिस सुंदर रूप को पाने के कारण भगवान की ओर नहीं लग पा रहे हों संत कहते हैं इस रूप को धिक्कार है बेकार है वो हरे अंग्री पद में मनह चे न लगनम क्या पाया तुमने सुंदर रूप पाकर के केवल जगत को लुभाने के लिए किया जगत को बनाने वाले के प्रति तो तुम्हारे कोई रुझान ही नहीं जगत को तो कभी कोई रुझा नहीं पाया बल्कि स्वयं ही डूब गया लेकिन आज दिन तक जगत रिझा नहीं जगत प्रसन्न हो नहीं सका जगत को जिसने बनाया है उसको रिझाने के लिए जिन लोगों ने कदम बढ़ाया वो जगत बनाने वाले उन पर रिझे हैं इसलिए शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम चाहे सुंदर पत्नी प्राप्त हुई हो या सुंदर पति प्राप्त हुए हों अपने आप पर अभिमान आ रहा है कि मुझे बहुत अच्छी मिले हैं मुझे किसी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं देते किसी प्रकार की कमी नहीं करते ऐसे सुंदर पति देव प्राप्त हुए हैं तो सुंदर पति देव भी मिल चुका हूं लेकिन पति देव के कारण हमारा मन भगवान की ओर जाने में असमर्थ हो रहा है तो फिर उस पतिदेव के पाने का सच्चा लाभ क्या प्राप्त किया चाहे महाराणा सांगा राजगद्दी पर बैठने वाले हों, लेकिन भगवान से छुड़ाने वाले हों यदि तो मीरा को क्या पसंद आ सकते हैं तो नवीनम कलत्रम अथवा पत्नी सुंदर प्राप्त हुई हो लेकिन पति भगवान की ओर जाने की प्रवृत्ति कर रहा हो और पत्नी बार बार मना कर रही हो तो फिर कितनी भी अच्छी हो उस पत्नी से तुमने क्या पाया शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम और यशस् चारु चित्रम अथाह संपत्ति प्राप्त कर ली लेकिन हिरण्य के समान हिरण्याक्ष के समान रावण समान शिशुपाल दंत के समान न जाने कितनी संपत्ति इन लोगों के पास में है लेकिन उनसे मुख मुड़ा हुआ तो फिर क्या पाया बल्कि इन लोगों ने तो अपना जीवन ठीक कर भी लिया भगवान ने इनको उद्धार भी कर दिया हम लोगों के तो उतने भी हिम्मत नहीं उतना भी चिंतन नहीं तो धन की प्राप्ति करने के बाद भी अगर मन भगवान में नहीं लगा तो सब बेकार है उसी प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली सारे संसार जान रहा है प्रसिद्ध हो चुके हैं हम और हमारी प्रसिद्धि के कारण लोग हमको नमन कर रहे हों लेकिन मन जिसकी कृपा से हमने यश प्राप्त किए हैं, उधर यदि नहीं लगा हुआ है तो फिर ये प्रसिद्धि यह प्रतिष्ठा बेकार है इसीलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं जो कुछ भी करो जीवन में किसी भी प्रकार से मन को उधर के मोड़ करके ले जाओ अपने प्रकरण पर आए श्रीमद भागवत अथाह समुद्र है इस समुद्र के अंदर से बहुत कुछ चीज़ें निकलती हैं इसकी महिमा स्वयं श्रीमद भागवत भी स्वयं कहता है और इसके बावजूद भी संतों को लगा कि इसकी महिमा और कहनी चाहिए तो दूसरे दो दो एडवरटाइजमेंट करने वाले शास्त्र भी इसके साथ उपस्थित हो गए पद्म पुराण भी इसकी गीत गा रहा है स्कंद पुराण भी इसके यश का बखान कर रहा है एक प्रश्न उठता है श्रीमद् भागवत के महिमा का वखान करते समय श्री पद्म पुराण की कथा के अंतर्गत गद्दी पर बैठे हुए थे श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और सामने श्रोता के मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी और अन्य ऋषि उपस्थित हुए उन श्रोताओं के अंतर्गत जहाँ ऋषि लोग उपस्थित हुए हैं गृहस्थ भी उपस्थित हुए हैं और बहुत से लोग भी उपस्थित हुए उन्हीं के बीच में ये पुराण भी उपस्थित हैं वेद भी उपस्थित हैं स्मृतियाँ भी उपस्थित हैं गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी ये सारी नदियाँ भी साक्षात माताओं का रूप धारण करके उपस्थित हैं पर्वत उपस्थित हैं राजाओं के रूप में मनुष्यों के रूप में यहाँ तक कि देवता भी मनुष्य रूप धारण करके वहाँ पर भागवत की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए भागवत की महिमा बताने वाले पद्म पुराण में लिखा है कि सप्तदश पुराणानी वहाँ पर उपस्थित हुए सत्रह पुराण उपस्थित हुए क्योंकि में पुराण श्रीमद भागवत की कथा हो रही भागवत की महिमा कुछ लोग कहते हैं कि सत्रह पुराण के बाद सबसे अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत है तो फिर श्रीमद् भागवत यदि सबसे अंतिम पुराण है तो पद्म पुराण में इसकी चर्चा कैसे आई स्कंद पुराण में इसकी महिमा क्यों गाई गई जब तक हमसे कोई व्यक्ति पहले ना हो उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे 100 साल बाद में जन्म लेने वाला व्यक्ति है कोई उसकी महिमा में क्या गाम कर, कर पाऊंगा उसके बारे में हम कुछ भी जानते नहीं हैं तो उसकी महिमा क्या गान करेंगे उसी प्रकार से स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इनकी महिमा गाई गई है यदि यह सबसे अंतिम पुराण होता और वो पूर्व पुराण होते तो फिर ये पीछे जन्म लेने वाले की महिमा वो कैसे गा पा रहे हैं फिर इसका मतलब यह समझ में आता है कि ये पुराण इतिहास की दृष्टि से देखने की चीज़ें नहीं हैं इतिहास में जो बातें कही जाती हैं वो किसी कालखंड में कही गई बातें होती हैं और पुराण में किसी कालखंड में कही गई बातें भी होती हैं रूपक के माध्यम से किसी बात को समझाने के लिए कही गई होती हैं इतिहास से बाहर की भी बातें कही जाती हैं इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से श्रीमद् भागवत का अवलोकन उचित नहीं है और ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए इसीलिए जो इसमें जोग्रफी का वर्णन है वो आज की जोग्रफी को देखेंगे आज के भूगोल को देखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भिन्न है वहाँ का सुखदेव जी का जो भूगोल वर्णन है उसका एकमात्र उद्देश्य है परीक्षित के अंदर भगवान के विराट रूप की स्थापना परीक्षित के हृदय में उसके दिमाग में दिमाग में सारे विश्व को जहाँ जहाँ नजर जाए इसके वहाँ वहाँ इसको ज्ञान में इसके भगवान ही भगवान दिखाई दें और हृदय में ये जहाँ भी जाए उनके प्रति इसका प्रेम उमड़े भक्ति और ज्ञान ये दोनों का समन्वय एक जगह करना चाहते हैं श्री सुखदेव जी और इस दृष्टि से ये दिखने वाले भूगोल को उन्होंने वर्णन नहीं किया उनकी अलौकिक सृष्टि है उसकी रूपरेखा खींचते हैं स्कूल में पढ़ाते समय अध्यापक बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई मॉडल तैयार करके चित्र बना कर के किसी बात को समझाते हैं तो वह चित्र सत्य नहीं है चित्र नकली है उसको समझाने के लिए वह चित्र खींचा गया और सामने वाला जब समझ गया तो उसको मिटा देता है वैसे ही आप लोग भी श्रीमदभागवत की कथाओं को सुनेंगे अंतिम में संपूर्ण कथा सुनाने के बाद जब नाड़ी परीक्षण की श्री शुभदेव जी ने राजन पहले जो तुम डरते थे मौत से अब तुम्हारे अंदर भय है या नहीं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया प्रभु अब तो मुझे किसी बात की भय है नहीं मैं बिल्कुल निडर हो गया डर काहे का क्योंकि पहले तो डर था कि मैं मरूंगा और मैं मरूंगा इसलिए मान रहा था क्योंकि मैं शरीर को अपना मान चुका था शरीर के साथ मैंने अपना तादाद जोड़ रखा था और तादाद जोड़ने के कारण शरीर के मरने पर मैंने अपना मरना मान लिया था और इसी के कारण मैं दुखी हो रहा था लेकिन मुझे अब पूरे भागवत को सुनने के बाद ये पता लग गया शरीर अलग है मैं अलग हूँ मरने वाला अलग है और अमर अलग है ये मुझे मालूम पड़ गया मैं अमर हूँ और शरीर किसी भी तरह से मरने से बच नहीं सकता इसलिए मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया आचार्य शंकर कहते हैं स्वरूप में स्थित हो जाना ही ये मुक्ति है यह अलग से ला करके दिखा नहीं दिया उन्होंने उन्होंने बता दिया कि तुम स्वयं भगवान हो जगत के सर्जन करता तुम स्वयं हो तो मुक्ति स्वरूप स्वयं हो लेकिन आंखें नहीं खुली हैं तब तक के लिए तुम भयभीत हो रहे हो डर रहे हो और सारे शास्त्रों में ये बात बार बार कही गई इन शास्त्रों को देखने से ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी मानव कोई भी प्राणी भगवान से भिन्न नहीं है सबके सब भगवान हैं और इसका पूरा वर्णन आता है प्रत्येक चीज भगवान है लेकिन दुखी क्यों है फिर क्योंकि वह अपनी भगवत्ता को नहीं पहचान पाया जब तक हम अपनी भगवत्ता को नहीं पहचान पा रहे हैं तब तक के लिए ही हम दुखी हैं जिस दिन हमारी भगवत्ता प्रकट हो जाए सही स्वरूप सामने आ जाए तो हम दुखी नहीं होंगे लेकिन उनके स्वरूप को जानने के लिए चाहिए श्रीमद्भागवत जो वेदांत का ग्रंथ है उनको भी सुनना चाहिए श्रीमारायण नारायण नारायण नारायण भजमारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भजमारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन या या या या या या या श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन दाए दाए। तो भागवत हमें अपने स्वरूप की पहचान करा देता है हमें हम कौन है इसकी पहचान करा देता है और मृत्यु से फिर हम बिल्कुल निडर हो जाते हैं हम मरेंगे क्या होगा इस प्रकार की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं हमारे अंदर वो सामर्थ्य है लेकिन उस सामर्थ्य की जब तक पहचान नहीं तब तक के लिए हम दुखी हैं संत लोग कहा करते हैं कि सन कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो हर एक अक्षर जो आप सुनते हैं संस्कृत के शब्द उनमें से प्रत्येक शब्द मंत्र है प्रत्येक अक्षर मंत्र है आप जितनी वनस्पति देख रहे हैं लता वृक्ष इनमें से कोई भी लता या वृक्ष ऐसी नहीं है जो किसी न किसी रोग के काम ना आता हो औषधि है वो उसी प्रकार से संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर भगवान ने योग्यता नहीं भरी मंत्र अक्षरम नास्ति एक भी अक्षर अमंत्र नहीं है मतलब सबके सब अक्षर मंत्र हैं लेकिन उन अक्षरों को जोड़ करके मंत्र के रूप में बताने वाले ऋषि मिल नहीं पा रहे हैं योजक स्त दुर्लभ जैसे ओम नमः शिवाय इन में ओम को जोड़ने वाले नमः शिवाय इन शब्दों को बनाने वाले पदों को बनाने वाले ऋषि दुर्लभ थे जोड़ दिया मंत्र बन गया इनको देखने वाले दुर्लभ बाकी ओम, आ उ मा, ये मंत्र हैं अक्षर तो हैं आ उ, मा, अक्षर हैं लेकिन ये आगे पीछे कहाँ जोड़ना है इसका हिसाब केवल ऋषियों को पता और ये पहले स्वतः जुड़े हुए प्रकट किए हुए नहीं ऋषि केवल दृष्टा है देखने वाले हैं कि यह मंत्र कैसा रूप है किस प्रकार से अपना स्वरूप प्रकट करता है ऋषयो मंत्र दृष्टारा ऋषि लोग जो केवल मंत्र का अवलोकन करते हैं तो कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र का काम ना करता हो अक्षरों को हम मंत्र रूप मानते हैं और अवश्य प्रभाव करते हैं ये आप ऐसा समझें गाली में केवल अक्षर ही तो हैं शब्द ही है लेकिन गाली को सुनकर के क्यों हम प्रभावित हो जा रहे हैं तो जैसे गाली इतना असरकारी हो सकता है प्रभावित कर सकता है तो ये संस्कृत के शब्द क्या प्रभावित नहीं कर सकेंगे इन संस्कृत के शब्दों में भी उतना ही उससे बल्कि अनंत गुना सामर्थ्य। है सारे के सारे अक्षर मंत्र स्वरूप हैं लेकिन उन अक्षरों के मंत्र रूपता को जानने वाले ऋषियों ऋषि रिशी, सदगुरुदेव ये मिलने थोड़े उनके लिए उनकी प्राप्ति के लिए भाग्य भी चाहिए हमारे पूर्व जन्म के पुरुषार्थ चाहिए भगवत कृपा चाहिए तो ये महापुरुष मिल जाते हैं और बता देते हैं ये तुम्हारा मंत्र स्वरूप है उसी प्रकार से वनस्पति को देखते हैं आप हम देख रहे हैं एक वृक्ष खड़ा है और एक आयुर्वेद का डॉक्टर चिकित्सक वैद्य वो देख रहा है दोनों के देखने में फर्क है हमको हम देख तो रहे हैं केवल हरी पत्तियाँ देख रहे हैं उसकी डालियाँ देख रहे हैं ज्यादा से ज़्यादा जड़ों को देख सकते हैं खोद करके शाखा को देख सकते हैं फूल को देख सकते हैं फल को देख सकते हैं केवल इतने तक ही नज़र है हमारी लेकिन एक वैद्य के पास में वो नज़र प्राप्त है कि इस पत्ती में किस रोग को दूर करने की औषधि छिपी हुई है उस पत्ती के अंदर छिपे हुए औषधि को निकाल करके सामने रख देता है वो उसको कहते हैं भावक उसको कहते हैं योजक तो वो चिकित्सक दुर्लभ जो इस वृक्ष के अंदर छिपी हुई औषधि को सामने लाकर के किसी रोग की दवाई बना दे औषधि के रूप में बता दे वैसे ही हम सबके अंदर दो चीज़ें बहुत विलक्षण हैं एक तो ये बुद्धि मस्तिष्क और दूसरा हृदय दिलो दिमाग दिल और दिमाग दिल में भक्ति का वास और दिमाग में ज्ञान का वास ज्ञान और भक्ति जहाँ जुड़ जाएँ वहाँ भगवान प्रत्यक्ष हुए बिना रह ही नहीं सकते लेकिन इन दोनों का जुड़ना बड़ा कठिन पड़ता है हम लोग एक साथ नहीं हो पा कभी कभी दिल कहता तो है पर तर्क कहीं दूसरे जगह ले जाता है और कभी कभी तर्क की दृष्टि से बात समझ में आ रही है लेकिन हृदय शून्य जीवन रहता है ज्ञान केवल अकेला अपूर्ण है भक्ति केवल अकेली अपूर्ण है आचार्य श्री चंद्रदेव जी कहते हैं दोनों का दोनों सामंजस्य चाहिए जब दोनों हो दिल भी चाहिए दिमाग भी चाहिए भक्ति भी चाहिए ज्ञान भी चाहिए तब दोनों की परिपूर्णता है दोनों का समन्वय चाहिए केवल अकेले दिमाग से नहीं केवल अकेले केवल भावना मात्र से नहीं केवल अकेली भावना होती है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको कहते हैं ये तो अंधी भक्ति है तो अंधी भक्ति है मतलब ज्ञान की आंखें उसमें कमी है और अकेला ज्ञान हो तो हम क्या कहते हैं सूखा ज्ञान है मतलब हृदय की कमी है तो अकेला ज्ञान जब रहता है तो अकेले ज्ञान से भी व्यवहार नहीं और ना सिद्धि की सिद्धि की प्राप्ति कठिन तो दोनों के दोनों चाहिए दिल भी चाहिए दिमाग भी चाहिए भगवान ने हमको हृदय भी दे रखा है मतलब भक्ति दे रखी है हम सबके अंदर भक्ति सोई पड़ी हुई है उसको जगाने वाले नारद जैसे सदगुरुदेव चाहिए हमारे अंदर ज्ञान भरा पड़ा हुआ है लेकिन उस ज्ञान को जगाने के लिए नारद जी जैसे विज्ञानी संत चाहिए जो व्यास जी के अंदर छिपे हुए ज्ञान को बता दे कि तुम तो साक्षात भगवान के अवतार हो समाधि अनुस्मर तद उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं तुमको केवल स्मरण करने की जरूरत है स्मरण करो संत लोग गुरु लोग केवल स्मरण ही तो कराते हैं स्मरण करो कहते हैं तो ज्ञान नाग व्यास जी के पास में है ज्ञानावतार हैं वो लेकिन स्मरण कराने के लिए सदगुरुदेव नारद जी बता देते हैं भक्ति अंदर विद्यमान है हम सबके लेकिन जब तक उसको जगाने वाले सदगुरु नहीं आएंगे तब तक ये भक्ति भी नहीं जागने के कारण अथवा अकेली भक्ति जाग जाए और ज्ञान वैराग्य बेहोश यमुना जी के किनारे पड़े हुए हों तो भक्ति अकेली रोती है मेरे बेटे तो बीमार पड़े हुए हैं बेहोश पड़े हुए हैं अचेत पड़े हुए हैं कोई माँ अपने बेटों को बूढ़े देख करके कभी खुश नहीं हो सकती बेहोश बेटे पड़े हों माँ को कभी प्रसन्नता नहीं हो सकती केवल अकेली भक्ति है ज्ञान नहीं है वैराग्य नहीं है तो फिर वो भक्ति भी अंधी भक्ति कहलाती है इसीलिए उस भक्ति के रहते हुए भी हम लोग अपूर्णता की प्रतीति करते हैं अपूर्ण लगता है तो दोनों चाहिए कौन कौन ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए दिल भी चाहिए दिमाग भी चाहिए विचार चाहिए भावना भी चाहिए भावना से बिल्कुल भूखे पड़े हैं तो बिना भावना के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं भगवान भाव अवश्य हैं भाव अवश्यो ही भगवान भक्त के बस में हैं भगवान भक्ति तो ज्ञानी के पास में भक्ति हो और भक्त के पास में ज्ञान हो तब जीवन परिपूर्ण होता है और उनको दोनों को साथ में बांधे रखने के लिए टिकाए रखने के लिए वैराग्य साथ में होना चाहिए वैराग्य यदि नहीं है, तो फिर ज्ञानी होकर के भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे भक्ति होते हुए भी दूसरी दूसरी चीज़ों के प्रति आसक्ति हो जाएगी विरक्ति नहीं होने के कारण तो तीनों के तीनों चाहिए और तीनों भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त हैं मात्र अंतर में सोए पड़े हैं ये भावनात्मक हैं अंदर में हैं विद्यमान हैं सदगुरुदेव नारद जी जैसे संत आ जाएं, वो जाग जाएं, जाग जाएं तो दर्शन हो जाए उनका तो पहचान हो जाए उनका तो या तो खुदा की प्राप्ति हो जाए या खुद की पहचान हो जाए भक्त है तो खुद को भक्त है तो खुदा को पालेगा ज्ञानी है तो खुद को पहचान लेगा क्योंकि ज्ञानी तो खोजेगा नहीं उसकी खोजने की कोई वस्तु नहीं है ही हुआ है बस पहचानने के लिए चाहिए उसको तो हम सबको भगवान ने पूरी योग्यता दे करके भेजा है बस उस योग्यता को पहचान करा देने वाले सदगुरु मिल जाएं सदगुरु या तो फिर गुरु ग्रंथ साहब जैसे ये ग्रंथ हों या सदगुरुदेव प्राप्त हो जाएं जो इस तत्व की जानकार हो शुभदेव जी जैसे दोनों चीजों में निष्णात संत हों शास्त्र में भी पारंगत और ब्रह्म में भी पारंगत ब्रह्मनिष्ठ भी हो और शब्दनिष्ठ भी ब्रह्मनिष्ठ शब्द और दोनों की दोनों में जो पारंगत होगा वही किसी व्यक्ति को पूर्ण बना सकता है अकेले पूरे शास्त्र का जानकार व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति नहीं होने के कारण या ब्रह्म में निष्ठा नहीं होने के कारण भगवान में निष्ठा नहीं होने के कारण केवल शास्त्र की बातें तो पूरी सुना सकता है लेकिन निष्ठा नहीं करा सकता निष्ठा तो वो करा सकता है जो शास्त्र को भी जानता हो थोड़ी बहुत और उसके साथ में बिल्कुल अपूर्ण पूरी तरह से निष्ठा हो अटूट श्रद्धा हो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जैसे वो दिखा सकते हैं विवेकानंद मैंने देखा है नरेंद्र मैंने देखा तू कहता है कि मुझे दिखा देगा तो मैं दिखा दूंगा तो तैयार है देखने के लिए तो देखने के लिए यदि तैयार है है तुम्हारी तैयारी अभी दिखा दूंगा शिष्य की तैयारी होती है तो गुरु को दिखाने में देर नहीं लगती गुरु केवल निमित्त बनता है दिखे हुए सामने दिख रहा होता है उसको पहचान करा ये ये है ये है तुम्हारे जिसकी तुम खोज में थे जिसको तुम खोज रहे थे वो तुम्हारे ये है पहचान करा देते हैं शिष्य की तैयारी नहीं है यदि तो सामने उपस्थित हुए को भी गुरु बता तो सकेंगे बताएंगे जरूर लेकिन पहचान नहीं सामर्थ्य नहीं होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाएगा सबको सामर्थ्य दिया है भगवान ने हमारा प्रारब्ध भी साथ दे गुरुदेव हमको दिखा सकते हैं भजन का सामर्थ्य होना चाहिए योग्यता है प्रत्येक के अंदर हम ये कहना चाहते हैं और शास्त्रों को पढ़ने से वेदांत का अध्ययन करें वेदांत के ये सार भूत वेदांत सार वेद का अध्ययन करें और वेदांत का निगम कल्प स्वरूप गलितम फलम श्रीमद्भागवत ये हमको हमारी भगवत्ता की पहचान करा देता है हमारे स्वरूप की पहचान करा देता है भागवत जो वेदांत कहता है कि स्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति है वही ये भागवत भी कहता है मुक्तिर्वान््यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति दस प्रतिपाद्य वस्तु के अंतर्गत मुक्ति का भी प्रतिपादन करता है कौन श्रीमद भागवत जो मुक्ति का स्वरूप क्या कि हम जो झूठे में फंसे हुए हैं उस झूठे हुए से झूठे में फंसने से अलग करके हम असली में प्राप्त हो जाएं असली में स्थित हो जाएं वहां तक पहुंचा देता है इसी को ये भागवत मुक्ति कहता है मुक्त करा देता है हम ये निवेदन कर रहे थे कि अमंत्रम अक्षरम नास्ती अक्षरम अमंत्रम नास्ति। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो आप ओम ओम ओम ओम ओम चलते फिरते उठते बैठते वही मन्नात्र निरंतर उसका मनन करते रहेंगे चिंतन करते रहेंगे उच्चारण करते रहेंगे तो उच्चारण करने से एक तो वाणी पवित्र होती है दूसरा ये जो इसमें क्योंकि एनर्जी लगती है शक्ति लगती है ऊर्जा लगती है वह ऊर्जा पूरे संपूर्ण शरीर के खून को प्रभावित करती है हृदय को प्रभावित करती है खून पवित्र होता है चित्त शुद्ध होता है मस्तिष्क शुद्ध होता जाता है यही शब्दों के उच्चारण का रहस्य है जो भगवान नाम का जो उच्चारण किया जाता है उसमें अनंत शक्ति नहीं दिखाई देती पर हम सबको प्रभावित करते जाता है हम जब पूरी तरह से बदल चुके होते हैं तो दूसरों को पता लग पाता है और हमें केवल पहचान में आती है कि अमुक व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं शब्दों का रहस्य है प्रत्येक शब्द के उच्चारण करते समय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम कृष्ण गोविंद माधव केशव दामोदर भगवान के नामों का उच्चारण जब होता है इन नामों में अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं क्योंकि एक एक अक्षर मंत्र है मंत्र उसको कहते हैं जिसका आप मनन कर रहे हों चिंतन कर रहे हों तो आपको मृत्यु से बचने का तरीका बता रहा हो मननात इति मंत्र मनन करने से जो आपकी रक्षा का उपाय दर्शाए उसको मंत्र कहा जाता है प्रत्येक अक्षर मंत्र है जो जितना अधिक जप करता है ऊपर से लगता है कि फायदा नहीं हो रहा हमने बहुत दिनों तक किया लेकिन कुछ मतलब ही नहीं निकला आपको पता नहीं लग पाएगा अभी आपका अंतर परिवर्तित होता जा रहा है खून परिवर्तित होता जा रहा है चेतन ढांचा परिवर्ति, परिवर्ति परिवर्तित हो रहा है ये का शरीर, कभी कभी ऊपर का शरीर भी परिवर्तित हो जाता है लेकिन अंतर का जो स्वरूप है वो एकदम परिवर्तित हो जाता है दिव्य रूप ले चुका होता है भूत प्रेत के रूप में घूमने वाला धुंधकारी जब सात दिन तक कथा सुना कथा को सुनी उन्होंने सातवें दिन उसकी सातों बांस के साथ गांठ फट गए हम इसलिए कथा पर ज्यादा से ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि कथा हम लोग स्मरण कर चुके हैं जहां आवश्यक दिखाई देगा अथवा मेरे लिए अनिवार्य होगा स्मरण करना वहां पर कथा भाग को भी स्मरण करने की कोशिश करूँगा लेकिन जो बातें आप प्राय जानते हैं ऐसा हमें लग रहा है उन कथा भागों को उनका जो सारांश है निचोड़ निचोड़ उसको समझने की कोशिश करें हम सब तो सात दिन तक धुंधकारी कथा सुनता है वो प्रेत बनकर के भटकने वाला और बैठ तो नहीं सकता था सामने क्योंकि हवा रूप है वायु रूप है वायु एक जगह टिकती नहीं निरंतर सील है निरंतर विचरणशील है माँ कहलाता है निरंतर विचरणशील चलने वाला तो हवा रूप जो प्रेत है एक जगह तो बैठ नहीं सकता रुक सकता है हवा थोड़ी देर के लिए थोड़े बंद कमरे में तो बांस के छेद के माध्यम से क्योंकि मंडप बनाते थे तो मंडप में सूखे बांस आदि भी लगा दिए उनके मंडप बना हुआ है तो फटा हुआ बांस देख करके जो छेद था उसके अंदर जा कर के वायरूप प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके वह सात दिन तक सुनता है बिना हम लोगों के शरीर की तरह धारण किए हुए ऐसा शरीर नहीं उसका प्रेत शरीर है भोग शरीर है कर्म शरीर नहीं उसका हम लोगों का शरीर कर्म कर्म में भी है कर्म का फल भी भोगना पड़ता है और भोग में शरीर भी है तो वह जाकर के बांस के अंदर घुस करके बैठा रहा सातों गांठ सप्तग्रंथी वाला बांस था एक एक दिन एक कथा सुनते ही शाम के वक्त आरती के पहले एक गांठ फट जाती दूसरी गांठ फट जाती तीसरी गांठ तीसरे दिन चौथे दिन चौथी गांठ सातवें दिन सातों के सातों ग्रंथियां फट जाती। जब एक सूखे बांस ग्रंथिया हुए की फट सकती है तो हमारे शरीर में रहने वाली ये सात सात ग्रंथियां क्यों नहीं फट सकती जो हमने पृथ्वी को ही सर्वस्वान रखा है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच और महत्त्व और अहंकार ये सात चीज़ें सप्तावरण ब्रह्मांड कहलाता है ये पिंड भी सप्त आवरण वाला है इन सातों आवरणों में हम फंसे पड़े हुए हैं इन चीजों से बनी हुई चीजों में हम फंसे हुए हैं हम ममता के गांठ से बंधे हुए हैं ममता की गांठ इस बाँस में है अहमता की बाँस इसमें है पृथ्वी का गांठ इसमें है आकाश के गांठ इसमें है इन्हें को हमने अपना स्वरूप मान कर के झूठे में झूठे दुख भोग रहे हैं कभी नकली सुख आ जाता है तो हम उस समझते हैं कि हमने असली सुख को पा लिया और जब तक ये गांठ फटेंगे नहीं अहंकार के गांठ ममता के गांठ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांचों के गांठ नहीं फटेंगे इनसे जब तक हम अपने आप को वेदांत सार की प्रक्रिया से अलग नहीं देख पाएंगे तब तक इन्हीं में उलझे रहेंगे इनको बहुत लोगों ने आत्मा समझ रखा और हम लोग दूसरे लोगों ने समझा कोई बात नहीं हम स्वयं समझ जाते हैं आप क्या कहते हैं जब प्यास लगती है तो कहते हैं मैं प्यासा हूं प्यासा होना हमारा धर्म नहीं है प्यास लगते हैं प्राणों को जब भोजन की जरूरत पड़ती है प्राणों को तब तो आप कहते हैं मैं भूखा तो प्राणों का धर्म क्या है भूखे रहना भूखा होना भूख और प्यास किनको लगते हैं प्राणों को कोई व्यक्ति जब छटपटाने लग जाता है अचानक जमीन पर गिरा उसका मुख सूखता है तो आप पानी देते हैं उसके मुख में या कोई प्राण निकलने की स्थिति में पहुंच चुका है आपको ऐसा लगता है कि अब रहने वाला नहीं है तो गंगा जी का जल देते हैं आप मुंह सूख रहा है प्राणों को हवा को वायु को निकलने में अंतर जाने में बाहर निकलने में उसको जल देते हैं हवा जो प्राण है उस प्राणों को जीवित रहने के लिए चलते रहने के लिए पानी की और भोजन की जरूरत पड़ती है तो भूखा कौन होता है प्यासा कौन होता है प्राण भूखे होते हैं प्यासे होते हैं और हम मानते हैं हम भूखे हैं हम प्राण हम प्यासे हैं इसका मतलब प्राण के साथ में हमने पूरे के पूरे तादाद व्यस्त कर लिया है प्राण को अपना स्वरूप मान रखा है यही एक गांठ है ये गांठ फटती है कब जब सुनेंगे श्रीमद् भागवत को और सात दिन में तो हमारे द्वारा तो संभव किसी तरह नहीं हो सकती वक्ता लोग प्रणम्य हैं यदि कह दें पूरे के पूरे भागवत तो हमने तो कैलकुलेशन किया इस पर कि यदि तीन घंटे हम अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तीन घंटे में यदि अठारह श्लोकों का प्रमाण रखते हैं जो बिल्कुल मंद से मंद हो तो 18 श्लोकों को यदि हम एक एक दिन में तीन घंटे लगा करके पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं तो कुल मिलाकर के हम पूरे अठारह हज़ार श्लोकों की कल्पना न करके पंद्रह हज़ार श्लोकों की कल्पना करके अगर हम चलते हैं तो ढाई हजार घंटे चाहिए ढाई हजार घंटे का मतलब है 833 दिन और एक घंटा और 833 दिन एक घंटे का मतलब है सत्ताईस महीने एक घंटा सत्ताईस महीने तेरह दिन एक घंटे और सत्ताईस महीने का मतलब है दो साल तीन महीने इतने चाहिए मिला करके कितने होंगे दो साल कम से कम चाहिए तीन महीने चाहिए ऊपर से तेरह दिन चाहिए और चौदहवें दिन का हमको एक घंटे का समय और दीजिए तब कहीं जाकर के इसको हमको भी फायदा हो सकता है और किसी को फायदा हो सकता है और यदि दो साल तीन महीने तेरह दिन एक घंटा पूरी जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी की दृष्टि से देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है चौबीस घंटे में तीन घंटे को अगर हम अपने आप के लिए लगाते हैं जगत के लिए हम तेईस घंटे इक्कीस घंटे को लगा दें पर तीन घंटे हम अपने आप के लिए लगाते हैं यदि स्वाध्याय की दृष्टि से आत्मचित्त स्वाध्याय का मतलब खुद का अध्याय स्वयं का अध्ययन एक शास्त्र का अध्ययन होता है एक स्वयं का अध्ययन यदि हम तीन घंटे लगाते हैं और यदि दौड़ आपकी बहुत ज़्यादा है किसी की श्रोता की दौड़ बड़ी उच्चकोटी की है नब्बे किलोमीटर की स्पीड में दौड़ रहा दौड़ ले रहा है यदि तब तो फिर अठारह श्लोक एक घंटे के अंदर भी हो सकते हैं आधे घंटे में भी हो सकते हैं तो उसको बिल्कुल कम से कम दिनों में भी पूरा भागवत साधारण रीति से केवल शब्द का अर्थ समझने की दृष्टि से हो सकता है तीन दिन का भी पाठ्यक्रम हमारा तैयार है दो दो साल तीन महीने तेरह दिन एक घंटा का भी पाठ्यक्रम पूरा तैयार है और अभी वर्तमान में क्योंकि प्रथम बार है कलकत्ता के एक माई वंदनीय हैं वो जिनके कारण हमें रोज श्रीमदभागवत के श्लोकों का अर्थचिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है पांचवा साल उनका चल रहा है और दशम स्कंध का अंतिम अध्याय चल रहा है दशम स्कंध में नब्बे अध्याय है। सबसे बड़ा अध्याय है स्कंद है नब्बे नब्बेवा अध्याय चल रहा है मतलब प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद पंचम स्कंद ष्ठ स्कम अष्टम नवम पूरे होकर के दशम स्कंद लगभग डेढ़ साल हो जा रहे हैं अब पूर्ण हो रहा है दो स्क अभी उसके और बाकी मतलब पांचवा साल लगता है कि पूरा का पूरा लग जाएगा और क्योंकि उनकी स्पीड भी कहीं बढ़ी कभी कम और ऑफिस के कामकाज इस दृष्टि से भी और बीच बीच में कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि कभी केवल दस मिनट और कभी पैंतालीस मिनट तो कभी केवल एक श्लोक का उच्चारण मात्र ऐसी है कभी स्पीड बढ़ती है कभी कम इस दृष्टि से ये पाँचवा साल लेकिन यदि हम एक सीमा निर्धारित करके कि वहाँ तक हमको आज जाना ही जाना है इस दृष्टि से यदि हम देखें तो 18 श्लोक को हम एक दिन में पर्याप्त एक आवश्यक डोज समझ सकते हैं जो हमारे अंदर सोए पड़े हुए हैं बेहोश पड़े हुए हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति ज्ञान भक्ति वैराग्य पड़े हुए हैं बेहोश उनको जगाने के लिए देना पड़ेगा श्रीमद भागवत का सच्चा डोज ये डोज चाहे किसी भी रीति से तो इतना समय जब कभी हो तब कदाचित स्वाध्याय की रीति से इसका एक बार अवलोकन और आप स्वयं समझ सकेंगे कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है वक्ता भागवत के अंदर से बोल रहा है कि कहीं बाहर से बोल रहा है कि गप सूट रहा है कि कुछ बात कर रहा है ये आप बिल्कुल नीरछीर विवेक की दृष्टि से समझ सकते हैं प्रत्येक क्योंकि हम जिसमें प्रवेश नहीं है हमारा उसमें हम जान नहीं पाएंगे कि सही है कि गलत है और जब तक स्वयं आस्वादन ना करें मूल सहित तब तक मज़ा भी नहीं आता ट्रांसलेशन के माध्यम से किसी भी भाषा का आनंद नहीं लिया जा सकता अंग्रेजी का अपना साहित्य है जो लोग अंग्रेजी में पारंगत हैं वो लोग अंग्रेजी में जितना आस्वादन कर सकते हैं अंग्रेजी साहित्य का शेक्सपियर के नाटक आदि का उन लोगों को जितना आनंद आ सकता है उतना हम लोगों को अनुवाद के माध्यम से नहीं आ सकता वैसे ही कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश या नैषधि चरित आदि अन्य कवियों के या इन पुराण आदि को हम अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से समझना चाहें हिंदी अनुवाद के माध्यम से समझना चाहें या विश्व की किसी भी भाषा के अनुवाद के माध्यम से समझना चाहेंगे मैं पूरी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई पूरी तरह से समझ सके जब तक कि इसकी मूल भाषा के थोड़ा थोड़ी जानकारी और ये भाषा की जानकारी आसानी हो जाती है इसके साथ साथ ही तब कहीं सच्चा रसास्वादन होता है आप ऐसे डूब जाएंगे फिर कि इसको ये छूट नहीं पाएगा जैसे एक श्वास को छोड़ने में आपको कितनी दिक्कत होती एक दिन का भोजन छोड़ने में जैसे बड़ा अटपट ऐसा लगता है वैसे ही इसको नित्य आहार की तरह नित्य श्वास की तरह ये बन जाता है चलते फिरते उठते बैठते ये इतना गूंजता है अंदर अंदर और इतना मजा देता है आनंद देता है कभी कभी हम सोचते हैं जब उस परमात्मा का निरूपण करने वाला शब्द इतना आनंद दे सकता है तो वह परमात्मा जब स्वतः साक्षात उपलब्ध होते होंगे अनुभूत होते होंगे अनुभव में आते होंगे तो उन संत महापुरुषों को परम हंसों को कितना आनंद आता होगा उसकी चर्चा उसके मंथन में जब इतना आनंद आ सकता है तो साक्षात वही जब अनुभव में आते होंगे या भक्त के सामने प्रकट होते होंगे तब उस भक्त को कितना आनंद आता होगा उस ज्ञानी को कितना आनंद आता होगा जो अपने रूप में उस परमात्मा को कर अनुभूति करता होगा तो इतना लंबा समय चाहिए तो सात दिन के अंदर इसको क्या श्रवण कर सकते हैं लेकिन एक दिग्दर्शन मात्र हो सकता है दिक मात्र स्वयं नारद जी व्यास जी को भागवत की कथा सुना करके वो भी कहते हैं दिक्क ये कहते हैं कि भगवान के जो भागवत हमने अपने पिता जी से सुने, है ब्रह्मा जी से उन्होंने सुना था ये इसमें भी है सुन कर के जब जाने लग गए नारद जी तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि ये बिल्कुल बहुत संक्षेप में हमने कहा है तुम्हारे सामने मूल भागवत चार श्लोकों में अब उसको भी समय अनुसार स्पष्ट करेंगे अहमे वासमे वग्र के माध्यम से चार श्लोकों को मूल रूप में कौन सुना ब्रह्म जी ने और ब्रह्मा जी ने उन्हीं का थोड़ा सारांश निकालते हुए विस्तार करते हुए अर्थ को स्पष्ट करते हुए संक्षेप में फिर भी व्यास करते हुए भी समास नारद जी को बताया और नारद जी ने उसी को थोड़ा व्यास किया मैंने विस्तार किया फिर भी कहते हैं नारद जी इसको मैंने केवल प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शित प्रादेश कहते उंगली मात्र निर्देश को उंगली मात्र दिखा दिया तुमको उसका रहस्य तुम स्वयं करो पूरा बताएंगे तब तो हम पूरा बता भी नहीं पाएंगे इसलिए तुम स्वयं इसका विस्तार करना चाहते तो हो तो एकाग्र चित्त होकर के उनका स्मरण करो कहते हैं। तो वो भी दिग्दर्शन मात्र करते हैं नारद जी जब कह रहे हैं कि हम केवल इशारा मात्र कर रहे हैं तो फिर नारद जी के बाद आने वाले ये कैसे कह सकते हैं कि हम विस्तार से उसको कह सकते हैं या संपूर्ण भागवत को कह सकते हैं कोई आज दिन तक श्री शेष जी से प्रारंभ करके वर्तमान में जितने श्रीमदभागवत के वाचक हैं वहाँ तक जितने वक्ता हो चुके किसी भी वक्ता के यह पूर्ण उक्ति नहीं है कोई भी वक्ता नहीं कह सका कि हमने संपूर्ण भागवत को कह पाया या कहा अर्थ कह सकते हैं उसका अर्थ लेकिन भागवत का विस्तार इतना अलक्ष अनंत है प्रमाणम तस् नास्ती करके स्कंद पुराण लिखता है इसका कोई प्रमाण नहीं है और इसीलिए ब्रह्मा जी भी अवतारों का अवतारों की चर्चा करने के बाद वो कहते हैं नानतम विदाम में हम मुनयोग ग्रजास्ते मैं स्वयं इसका अंत नहीं जानता मैंने भगवान के जो स्वरूप का वर्णन करने वाला श्रीमद् भागवत है भगवान का जो स्वरूप है उसका अंत मैं स्वयं नहीं जानता और जब से तेरे बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पैदा हुए हैं तब से वो वर्णन कर रहे हैं जिस किसी के सामने कोई नहीं मिलते तो तीनों में से चारों में से एक बैठ जाता है गद्दी पर और शेष तीन विनम्र भाव से श्रवण करते हैं लगातार उनका नित्य स्वाध्याय चल रहा है लेकिन वो भी अंत नहीं प्राप्त कर सके इतना ही छोड़ो नित्य निरंतर जिनके आसन पर बैठे हुए हैं भगवान नारायण वो शेष नाग भी चौबीसों घंटे भगवान के साथ में रहते हैं उनके गुणों को जानते हैं और उनके गुणों का बखान करते रहते हैं तो वह गुणान दश शतानन अभी शेषोधुना भी समवस्य तिनाश्य पारंभ द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि शेष भी इसका अंत नहीं प्राप्त कर सके हैं इतना है ये जब ये निरंतर दस हजार सिर वाला दस हजार मुख से वर्णन करने वाला सीएसजी जब वर्णन नहीं कर पा रहे पूरी तरह तो एक मुख वाला सात दिन में कैसे कह सकता है कि मैं भागवत सुना सकता हूँ ये तो श्रीमद् भागवत जो है ये अट्ठारह हजार श्लोकों का प्रमाण वाला ये श्री सुखदेव जी ने सात दिन में परीक्षित जी को सुनाई लेकिन भागवत का केवल इतना ही विस्तार नहीं है भागवत का विस्तार अनंत है जैसे रामायण और शतकोटि अपारा रामायण अनंत है वैसे ही भागवत भी अनंत है इसकी शुरुआत कहां से हुई बहुत मुश्किल है लेकिन मूलतः श्रीमद् भागवत का हमने मंथन यथा संभव किया मतलब पलटाना पन्ने इसमें से केवल दो धाराएं दिखाई देते हैं भागवत की हम अपने मूल जगह पर आएंगे आप लोग नहीं बोलेंगे योग्यता पर हमारा विषय टिका हुआ है उसको स्मरण करा दीजिएगा। तो दो धाराए हैं एक शेष जी की धारा है और एक शेष साई की धारा है आप कल्पना करें शांताकारम कारम भुजग शयनम पद्म सुरेशम की स्थिति को भगवान शेष नाग पर विराजमान है उस दृश्य का स्मरण करें शांताकारम कारम भुजग शयनम पद्म सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनमीर सर्वलोकनाथम शेष शेषनाग पर बैठे हुए हैं बिल्कुल निडर होकर के कौन विष्णु भगवान शांताकार हैं हम लोगों के सामने यदि थोड़े से एक छिपकली भी सामने गिर जाए ना उई उई उई उई कर कर भागने शुरू हो जाएंगे थोड़ी सी भी बिच्छू भी दिख जाए तो कितना डर जाते हैं लेकिन सर्प पर हजार सिर वाले उस पर विराजमान है भगवान कुंडलनी शक्ति सर्पणी रूपा उस पर विराजमान है प्रभु बिल्कुल शांताकार तो उस पर विराजमान अब देखिए वहीं से भागवत की धाराएं दो फूटती हैं एक शेष जी से भागवत निकल रहा है और एक शेष साई से शेष से, शेष पर जो शयन कर रहे हैं उन भगवान से एक धारा भागवत की निकल रही दो परंपराएं भागवत को देखने से हमें प्राप्त हुई हैं वक्ता लोगों की कृपा से हो सकता है और भी हों बता सकते हैं पर दो धाराएं प्राप्त होती एक शेष जी जिनका नाम है संकर्षण जिनका अवतार है बलराम जी बलराम जी पूर्व में संकर्षण हैं और संकर्षण अनंत नाग का एक नाम है जो सारी पृथ्वी के आधार हैं रूप हैं, वहां से एक धारा फूटती है अपने गीले गीले जटाओं सहित पहुंचते हैं उनके चरण कमलों में दीक्षित होने के लिए गुरुदेव मंत्र दो संक्षा लेते समय हम लोगों को भी ऐसा कराया गया नर्मदा जी में स्नान करके आओ गीले कपड़े आना पूरा गीला शरीर होना चाहिए कई कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था भी है स्नान करने के बाद गीले कपड़े ही भगवान के दर्शन करने जाते हैं गीले तो शेषनाग के सामने श्री शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों के चारों जटाएं गीले किए स्नान करके आकाश गंगा में गए और वहाँ उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना जब की तब शेष भगवान जिनका नाम संकर्षण है उन्होंने श्रीमद् भागवत उनको प्रदान किया भागवत उनको सुनाई हो सकता है शेष नाम के पास भी भगवान की कृपा से क्योंकि भगवान के नजदीक रहते हैं वहां से आई हो, पर उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उन्होंने दिया इन चारों कुमारों ने आपस में जब तक कोई अधिकारी न मिल जाए तब तक तो आपस में ही कथा करते रहते हैं सुनते रहते हैं स्वयं स्वयं श्रोता और स्वयं आनंद आता है आप अकेले करके कभी देखें अपने आप से बातचीत कर रहे हैं भगवान के साथ प्रत्यक्ष बातचीत हो रही ऐसा लगेगा ऐसी स्थिति सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की है और अगर कहीं कोई जिज्ञासु मिल जाए तब तो चारों के चारों इतने जैसे भूखा व्यक्ति अचानक कहीं केला पड़ा हुआ देख ले तो चार आदमी इकट्ठे इस ढंग से आतुर हो हैं कि हम सुनाएंगे हम सुनाएंगे लेकिन फिर भी दुराग्रह नहीं रखते आग्रह रखते हैं लेकिन दुराग्रह नहीं रखते एक को क्रम देते हैं वो बैठ जाता है सिंहासन पर कहने लग जाता है उसी प्रकार से इनके सामने सांख्ययन ऋषि उपस्थित हुए बिल्कुल भूखा प्यासा मतलब सच्चा जिज्ञासु तीव्र जिज्ञासा लेकर के जब जिज्ञासु समित पानी होकर गुरुदेव के पास पहुंचता है समित पानी तमेव ग अभिगचेद श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी ऐसा शास्त्रों में ये उल्लेख आता है कि जिज्ञासु यदि हो तो गुरु के पास में खाली हाथ नहीं कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के जाओ जिज्ञासा करने के लिए और जाकर के पहले प्रणाम गीता जैसे आप लोग पढ़ते हैं गीता में क्रम बताया है ज्ञान प्राप्ति के तदविधि प्रणिपाते हैं पहले प्रणिपात हो विनम्रता हो और दूसरी सेवा और तीसरा जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तब उनकी प्रसन्नता की अनुकूलता देख करके अपनी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को सामने रखना परी उसको कहते हैं सुंदर प्रश्न तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से वीन क्रम जानने के चाहे भक्ति की जिज्ञासा के लिए जा रहे हैं चाहे किसी चीज़ को जानने के लिए जा रहे हों गुरुदेव के पास में कुछ श्रद्धा का श्रद्धा के संविधा लेकर के हमारे अंदर तीव्र श्रद्धा हो हाथ में तो संसार की वस्तु हम गुरुदेव को क्या दे सकते हैं एक भावना का फूल या जो सामर्थ्य उसके अनुसार लेकर के गुरुदेव के चरण कमल में जाते हैं और प्रणिपात पूर्वक प्रणाम पूर्वक उस मतलब अपने समर्पण का प्रतीक होता है फिर उसकी सेवा पूछें कि गुरुदेव हमारे लायक कोई सेवा कोई बताएं हम आपकी किस सेवा से अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं विनम्रता पूर्वक उसकी सेवा का अवसर पूछ करके सेवा करें और सेवा के बाद यदि प्रसन्न हो जाए तब उस स्थिति में उससे आप जो चाहें प्रसन्न होने पर आप जिज्ञासा करेंगे गुरुदेव के पास में जो वस्तु होगी अवश्य देंगे तो यह तरीका है तो संख्यान ऋषि इन सारी सामग्रियों को लेकर के उपस्थित हुए चारों कुमारों के पास में सांख्यान ऋषि को सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया भागवत उनको पढ़ाया सुनाया सांख्यायन ऋषि जब मिल गया भागवत जिनको भागवत मिल जाए तो वो सारे अपने अभिमान को किनारे करके और भिखारी बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे एक भक्ति की दृष्टि से एक तो भक्ति नहीं होती है तब भी हम कहेंगे भैया हमारा भागवत करा लो किसी तरह से यद्यपि वो भी श्रेष्ठ है कम से कम भागवत के लिए तो ही प्रार्थना कर रहा है भले हम लोभ से कर रहे हों लेकिन लोभ से ही सही भागवत की कथा वाचन का अवसर प्राप्त हो रहा है सुनने वाले को सुनने का अवसर मिल रहा है लेकिन सच्ची भावना तो ये है हमारे मुख्य भागवत कहने को अवसर मिले भगवान के गुणगान करने का अवसर मिले उन पंक्तियों का अवलोकन करने को मिले और बीच बीच में संकीर्तन के माध्यम से श्रोताओं की भी वाणी को पवित्र होने का और अन्य लोगों के कानों को पवित्र होने का अवसर मिले उनका भी लाभ हमको प्राप्त हो इस लाभ को यदि कोई व्यक्ति देखेगा तो दुनिया चाहे कितना भी अपमान करे कितने भी बदनामी करे वो व्यक्ति भी विनम्र होकर के कहेंगे मुझे एक बार कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत वाचन का अवसर दीजिए और वो सामने वाला व्यक्ति यदि अहंकारी होगा तो कहेगा कि देखो आजकल ऐसे होते हैं ये जो है घर घर में आकर के हमसे ऐसा कर रहा है लेकिन सचेत है जागरूक है तो चाहे वो किसी भी भावना से कह रहा हो चलो ठीक है भागवत हमको सुना दो वो सुनाएगा भागवत जब आ जाता है ना हृदय में तब लगता है हे प्रभु तुम जैसे कृपा करके अब हमारी योग्यता के अनुसार या हमारे हम पर कृपा करके स्वयं अनुग्रह करके आप जैसे प्राप्त हुए हैं इस रूप में आप कृपा करके कोई ऐसा माध्यम बना दो जिनके सामने मैं कहकर के इस वाणी को पवित्र कर सकू पुनामीर्थे इत्यर्थेस्मिन पूर्व मथन बुद्धिर्वसिता ये बुद्धि व्यवसित हो जाए मतलब इस कर्म में लग जाए ये वाणी लग जाए इस सेवा वाणी को पवित्र करने का अवसर मुझे मिल जाए सांख्यायन ऋषि जब भागवत को प्राप्त किए ढूंढते रहे कोई सच्चा जिज्ञासु मिल जाए भगवान में प्रेम रखने वाला भूखा व्यक्ति मिल जाए उसको खिला दूँ भूखा व्यक्ति नहीं होगा तो चाहे कितने भी रसगुल्ला खिलाओ रस मलाई खिलाओ कुछ भी खिलाओ कोई फायदा नहीं करेगा भूखे व्यक्ति को कुछ भी देगा सूखा वस्तु भी खिला देंगे तब भी उसको बड़े प्रेम से स्वीकार हो जाते हैं हमारे अंदर भूख है यदि तो कहीं रूखी सूखी बातें भी मिल रही होंगी वहां से भी हम अपनी बात निकाल लेंगे सांख्यान ऋषि देखने लग गए कौन मिले सच्चा जिज्ञासु तो उनके सामने पराशर ऋषि मिल गए सांख्यान ऋषि ने व्यास जी के पिता जी पराशर ऋषि को अपना भागवत दे दिया उनको सुनाया पराशर ऋषि के पास में आया तो पिता जी के पास में जब हमारे पिता जी के पास में कोई सामग्री हो तो बेटे का भी अधिकार बनता है पिता जी यदि संगीत कला में प्रवीण हैं तो बेटा भी आसानी से संगीत सीख लेता है पिताजी यदि किसी क्षेत्र में प्रगत हैं तो बेटे को भी वैद्य यदि पिताजी हैं तो बेटे को देखते देखते दुकानदारी करते करते अधिकांश डॉक्टरी उसको वैसे ही आने लग जाती हैं कम पढ़ना पड़ता है कम जानकारी लेनी पड़ती है बहुत अधिकांश जानकारी उसको वैसी मिल जाती है पिताजी के पास में श्रीमद्भागवत है पराशर ऋषि के पास इसलिए व्यास जी को भी वहाँ से प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं यद्यपि नारद जी ने उनको भागवत दिया है व्यास जी के पास में दोनों परंपराओं से प्राप्त भागवत है नारद जी के पास भी दोनों परंपराओं से प्राप्त भागवत है ये संकर्षण भगवान से, से, से, से चली भागवत परंपरा के अनुसार ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनसे भागवत श्रवण करते हैं और विधि भी सुनते हैं और भागवत की महिमा भी सुनते हैं तीन चीजें प्राप्त करते हैं नारद जी मूल भागवत का अध्ययन नारद जी ने किया है अपने पिताजी से लेकिन भागवत सुनने का तरीका और भागवत की महिमा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सुने और साथ ही साथ उन्होंने संपूर्ण भागवत भी सुन लिए तीन चीज़ें मतलब संपूर्ण भागवत और संपूर्ण भागवत को सुनने की विधि और संपूर्ण भागवत की महिमा तीन चीज़ें नारद जी को प्राप्त हैं सनक संदन सनातन सनत कुमार से नारद जी को दो जगह से भागवत प्राप्त हैं आप लोगों से यदि कभी कभी बीच बीच में पूछ लूंगा तो आप अन्यथा तो नहीं मानेंगे तो कभी कभी मैं पूछा करूँगा तो आप लोग भी बोलेंगे क्योंकि भाई अभी दिन आज दिन तक तो आप लोग संगीत में भागवत श्रवण करते रहे मैं स्वयं श्रोता बनके कई बार जब सुनता हूँ तो एक घंटे बैठ पाने में जो धैर्य की परीक्षा मेरी हो जाती है उससे मैं आकलन कर लेता हूँ कि श्रोता के जो धैर्य है कितना जाता होगा इस दृष्टि से बीच बीच में पूछ लेना आवश्यक समझूंगा क्योंकि संगीत तो है नहीं और चुटकुले भी जानता हूं नहीं और आपके घर गृहस्थी की बातें आप पूरी तरह से जानते हैं उन बातों पर हमको आप प्रवेश करके छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं मुझे केवल श्रीमद्भागवत के अंदर जो कुछ है उसको देने का भगवान सदा प्रेरित करते रहे तो बीच बीच में कभी प्रश्न भी करना हम अभी कह रहे थे कि नारद जी को दो जगह से भागवत की प्राप्ति हुई है आप कह सकेंगे किन किन जगह से प्राप्त हुई है कोई भी बता देंगे तो बहुत अच्छा नारद जी को जो भागवत साक्षात भागवत वैसे दो हैं। एक तो नारायण भगवान से चली परंपरा भागवत की और एक शेष भगवान से मतलब नाग से और एक नाग पर शयन करने वाले से परंपरा चली है अपने पिताजी से और ब्रह्मा जी के पास में जो भागवत है वो कहां से आया है साक्षात भगवान से आया है चतुशलोकी से और भगवान शेष पर विराजमान है तो एक तो शेष जी की परंपरा है और एक शेष शाही की परंपरा है और नारद जी को दोनों परंपराओं से भागवत प्राप्त है ब्रह्मा जी से भी साक्षात भागवत सुने हैं वो और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के मुख्य भी वो पद्म पुराण के आधार पर जो महिमा सुना रहे थे मारे पंडित जी श्री राजेंद्र जी उसके अनुसार वहाँ से भी उन्होंने भागवत सुने हैं दो जगह से उनको प्राप्त है भागवत उसी प्रकार से व्यास जी को भी दोनों परंपराओं की भागवत प्राप्त है एक तो उनके पिताजी व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि हैं तो पराशर जी की कथा प्राप्त हुई है उनकी पराशर ऋषि से प्राप्त है भागवत की कथा और नारद जी ने क्योंकि उनको उपदेश उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद कहा कि इसका विस्तार करके आप स्वयं भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए भागवत की रचना कीजिए स्मरण कीजिए और उनको संजोइए रचना क्या कर सकते हैं भागवत की रचना श्री वेद जी ने नहीं की ये तो हमें जितनी जरूरत है उतने को अनुक्रम्य भागवत में लिखते हैं अनुक्रम्य मतलब अनुक्रम बना करके क्रम बना करके सुखदेव जी को उन्होंने दे दिया है रचना के बारे में वो केवल स्मरण करते हैं पूर्व में जो घटनाएं हो चुकी हैं या जैसे भगवान की लीलाएं हुई हैं भागवत जैसा है उसका केवल स्मरण किए हैं क्योंकि नारद जी ने स्वयं कहा है कि समाधिना अनुस्मरण समाधि में बैठिए आप योग नियम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उस स्थिति में पहुंचकर मतलब एकाग्र चित्त की अवस्था में जब आप पहुंचेंगे तो आपको सब दिखाई देने लग जाएगा भगवान की लीलाएं कितने बार क्या क्या हुई हैं कैसी हुई हैं वर्तमान में कैसी हो रही हैं और आगे कैसे होने वाली हैं नारद जी ने ये जब कहा है तब सचमुच नारद जी के कहने के बाद जब चले गए नारद जी तो वो क्षमयाप्रास आश्रम में आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके उनके गुरु के बताए अनुसार वैसे ही स्मरण किया सबसे पहले उनको जब एकाग्र चित्त तो हो गए तब उस पुरुष का दर्शन हुआ जो सारे जगत का मूल आधार है जहां से ये सारे जगत की उत्पत्ति हो रही है फैलाव हो रहा है और जिस पर यह सारा जगत टिका हुआ है और रोज के रोज मिट मिट करके उसी में लीन होता जा रहा है और एक दिन पूरा का पूरा जिसमें समाप्त हो जाता है उस पुरुष का दर्शन किया उन्होंने एकाग्रचित्त होकर के उस भव्य पुरुष का दर्शन किया जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं और दर्शन उसके दर्शन के साथ साथ में उनके जो अभिन्न अंग स्वरूपा माया है जिसका आश्रय लेकर के वो जगत को बनाते हैं और जगत को जैसा चाहें वैसा व्यवस्थित करते हैं और जगत को जैसा चाहें वैसा वो अपने में लीन करते हैं तो एक अभिन्न अंग रूपा माया की जरूरत पड़ती है ये दोनों के दोनों एक प्रकृति कह सकते हैं एक पुरुष कह सकते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार या गीता के अनुसार भी तो गीता पढ़ने वालों को ये पता होगा प्रकृतिम पुरुषम चै विधि अनादि उभह अपि ये दोनों के दोनों उभु अपि अनादि विधि दोनों अनादि हैं इनकी आदि शुरुआत का पता किसी को नहीं प्रकृति का प्रकृति की शुरुआत नहीं हुई वो स्वयं सिद्ध प्रथम पहले से पुरुष की शुरुआत नहीं बल्कि इन दोनों के एक साथ में संबंध होने से ये जगत का प्रचलन हो चुका वहाँ से प्रकृति के अंदर बीज के अंदर जैसे सारा वृक्ष समाया रहता है वैसे प्रकृति के अंदर सत्वगुण रजगुण तमोगुण और उनसे जितना फैलाव है अहंकार महातत्व आदि पृथ्वी जल तेज वायु का सब आप जानते हैं वो सबके सब प्रकृति के अंदर समाये हुए हैं लेकिन प्रकृति अकेले कुछ नहीं कर सकती वो जड़ है खाट को आप जहाँ रख देंगे वहां पड़े रहेगी ट्रक चलने का सामर्थ्य तो रखता है लेकिन स्वयं नहीं चल सकता गाड़ी चलने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है जब तक कोई ड्राइवर न बैठ जाए चेतन न बैठ जाए उसके साथ में तब तक वो गतिमान होते हुए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती प्रकृति जड़ है जब तक वो चेतन पुरुष का संपर्क नहीं पाती तब तक जगत का सर्जन करने में वो भी असमर्थ है और अकेले पुरुष भी जगत का सर्जन नहीं कर सकता अकेले कृष्ण जगत को बना नहीं सकते निर्गुण निराकार ब्रह्म जगत को कुछ नहीं कर सकते जब भी जगत की रचना होती है श्री कृष्ण करते हैं श्री सहित राधा सहित शक्ति सहित शक्तिमान ही कुछ कर सकता है अशक्त पुरुष क्या कर सकता है श्री कृष्ण ही जगत की रचना करते हैं तो उनको आप महा कहें माया कहें शक्ति कहें उसकी जरूरत पड़ती है वो नित्य है उनके साथ उसको अंगीकार करके जगत को बनाते हो पुरुष और प्रकृति समाधि में बैठ करके उन दोनों का उन्होंने अनुभव किया इस जगत को जगत की प्रक्रिया कहाँ से चलती है प्रकृति मुपेय से यद प्रवाह आप लोगों ने यदि किसी वक्ता के मुख से श्रवन किया होगा के श्लोक श्लोक और श्लोकों में भी प्रथम श्लोक जो उन्होंने वंदना हैं इति रूप कल्पिता, इति मति कल्पिता भगवती साहर तुम प्रकृति मुपे स्तुति करते समय पूरे स्तुति के विवरण नहीं करेंगे केवल हमारी चीज निकाल के दे रहे हैं भगवान है आत्माराम स्वगत स्वसुखम उपगता आत्माराम अपने आप में मस्त रहने वाले जिन जो अपने आप में मस्त हैं आनंदित हैं निज आनंद को प्राप्त कर चुके हैं स्वरूप में स्थित हैं उनको जगत की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है आनंद प्राप्त करने के लिए क्योंकि आनंद रूप को अनुभव कर रहे हैं स्वसुखम उपगता परमात्मा आत्माराम है जब उनके भक्त लोग संत लोग आत्माराम हो जाते हैं तब भगवान क्यों नहीं होंगे भक्त स्वात्मा राम परमात्मा स्वसुखम उपगता इसलिए जगत को जगत की अपेक्षा नहीं रखते वो कि हमें खुश करने के लिए मकान चाहिए टी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए इनकी अपेक्षा नहीं है तो फिर भाई ये जगत बनाते क्यों हैं मैं खेल के लिए कभी उनकी इच्छा हो जाए आप पूछेंगे फिर क्यों इच्छा होती है तो ऊपर वाले की इच्छा को कंट्रोलक कंट्रोल करने वाले नियंत्रण करने वाले हम लोग नहीं हैं हम एक साधारण ऋषि के बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते उनका नियंत्रण नहीं कर सकते फिर ऋषि को जिसने बनाया है उसका नियमन हम कैसे कर सकते उनकी इच्छा को कौन बांध सकता है वो जब चाहें जगत को बना कर के खेलें जब चाहें इस जगत को मिटा दें जब चाहें जितने देर तक बनाए रखना हो उतने देर तक रखें और बनाने में बचाए रखने में मिटाने में उनको ज़रा भी किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता एक मकान यदि मैं बना लूँ कुटिया बना लूँ और उस पर मेरा मोह हो जाएगा और उसको बचाए रखने में मोह होगा और समाप्त ना हो जाए इस पर हमारा दिल दुखता रहेगा कहीं खत्म ना हो जाए क्या होगा एक साधारण से मनुष्य की जो कृति है वो मनुष्य को मोह लेती है खींचती है लेकिन भगवान की कृति भगवान को खींच नहीं सकती भगवान स्वतंत्र हैं जीव मकान के परतंत्र हैं शरीर के परतंत्र हैं जगत के परतंत्र हैं इसीलिए दुखी है। तो वो स्वतंत्र हैं आत्मा राम हैं उनको भला क्यों जरूरत पड़ती है दुनिया बनाने की लेकिन स्वतंत्र कभी उनके मन में आ गया चलो जैसे बच्चे लोग गंगा जी के किनारे पहुंच जाते थे देखे हमने छोटे छोटे बच्चे सूखे हुए रेत पर पहुंच गए रेत में ही उन्होंने रेत को इकट्ठे करके चारों ओर से जैसे हम लोग अपने मकान के चारों ओर से घेरा घेर देते हैं वैसे घेरा घेर दे मतलब मकान का एक खाका फिर उसमें मकान बनाया रेत का ही मिट्टी लाई गीली गीली मिट्टी ला करके मनुष्य की तरह बना करके उनको रख दिया पुतलियाँ अब उन्हें मनुष्यों पर शासन करने वाले राजा बना दिए रानी बना दिए मंत्री बना दिए सेना बना दिए प्रजा बना दिए और राजा और रानी उन दोनों को बना दिए राजा रानी की जो है शादी भी करा दी वहीं खेलने के लिए गए वहीं बना भी दिए उन्होंने स्वयं निर्माण कराया शादी भी करा दी अब किसी आक्रमण करा दिया किसी राज्य पर और मिला दिया या पराजित करा दिया मर गए और अंत में उनमें से कोई नहीं बता बच्चे लोग उसको मिटा करके अपने घर चले आ गए उन बच्चों से पूछो तुमने कितने मेहनत से घर बनाया था उस घर को क्यों छोड़ के आए हो बच्चे कहेंगे कि वो क्या था वो तो मिट्टी का खिलौना था वो तो ऐसे था उसके कोई मीनिंग नहीं मतलब नहीं बस यही भगवान के साथ होता है वो छोटे बच्चों की तरह इस जगत को बना लेते हैं जब जितने दिन तक चाहें उतने दिन तक रख लेते हैं और जब मिटाना चाहते हैं मिटा करके इसमें उनकी जरा भी आशक्ति नहीं वो बिल्कुल निर्विकार विकृत होते नहीं हमें तो थोड़ी सी बात अगर किसी ने कह दी तो हमारा स्वरूप ही विकृत हो जाता है विकार उत्पन्न हो जाता है क्रोध सब उत्पन्न हो जाते पर भगवान कभी भी विकृत नहीं होते ससुखम उपगता जब उनकी कभी कभी विहार करने की इच्छा होती है तब प्रकृति में उपेसू तब वो इसी प्रकृति को जो उनके साथ में रह रही है जिसको हम माया कहते हैं उसको वो स्वेच्छा से अपना लेते हैं मतलब उनके संपर्क में आ जाते हैं और उनके संपर्क में आते ही जो जड़ थी वो जड़ चेतन हो जाती है ये जड़ है इस जड़ को चेतन कौन कर रहा है चेतन ही चेतन कर रहा है नहीं तो कुछ चेतन को आप अलग कर दें इसमें कुछ है ही नहीं उस चेतन के संपर्क पाकर के ही इसमें चेतनता आ रही है प्रकृति जड़ है और प्रकृति से ये पूरा का पूरा बना हुआ है ये जड़ है उसका संपर्क पाकर के, तब ये कर पा रही है और स्वतंत्र हम अकेले कर भी नहीं सकेंगे आप इस शरीर को छोड़ें इस शरीर को छोड़ करके दस मिनट के लिए कहीं बाहर रह करके देखें और कुछ करके देखें कुछ भी नहीं कर पाएंगे जगत का व्यवहार बनना बिगड़ना चलना फिरना इन दोनों के लिए इन सारी क्रियाओं के लिए इन दोनों का आपस में मिलना जरूरी है सन्निधि प्राप्त होना जरूरी है दूसरा बिल्कुल उदासीन है तटस्थ है और उस तटस्थ के संपर्क पा करके ये प्रकृति सारे जगत की रचना करती है गीता पढ़ने वालों को इस बात का पूरा पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तुरंत मयाध्यक्षेण कौंते सुय क्या है मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं मेरी तो केवल अध्यक्षता होती है मैं तो उदासीन भाव से रहता हूँ मैं बिल्कुल तटस्थ रहता हूँ लेकिन मेरे संपर्क पा करके ये प्रकृति सारे चर अचर जगत को बनाती रहती है मिटाती रहती है जब चाहे उतनी देर तक रहती बिल्कुल पुरुष किनारे बैठा हुआ इन दोनों का दर्शन किया किसने कहाँ बैठे हुए व्यास जी बदरी का आश्रम में बदरीना बदरी वन में सरस्वती नदी के किनारे शम्याप्रास नाम के आश्रम पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के उनको वो दिख रहा है कि इस जगत के मूल में एक पुरुष है और उस पुरुष के साथ नित्य सहचारिणी एक शक्ति है माया जिसमें तीन गुण समाये हुए हैं और उन्हीं गुणों को पा करके वो जीव फंस जाता है प्रकृति में फंस जाता है जीव और प्रकृति को ही अपना मानने के कारण फिर अपने को गुणमय मानने लग जाता है सगुण मानने लग जाता है निर्गुण सगुण अपने आप को मानने लग जाता है और जिस दिन अपने आप को गुणमय मानने लग जाता है प्रकृति मानने लग जाता है बस उसी दिन से फंस गया जाल में शिकारी स्वयं जाल में फंसा जाल के अंदर गया बस वहाँ से हमारी परंपरा चल पड़ी यद भवक प्रवाह भीष्म कहते हैं प्रकृति में जिस वक्त जिस वक्त आप प्रकृति को अंगीकार कर लेते हैं और वहीं से फिर ये संसार का प्रवाह चल पड़ता है यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुरानी ये पुरानी प्रवृत्ति प्रकृति के जगत की चल पड़ती है उस पुरुष का किसने दर्शन किया वेदव्यासी ने एकाग्र चित्र होकर के देखा तब देखा कि जीव इसी माया के चक्कर में फंस करके परेशान होता है अब मालूम पड़ा कि जीव परेशान क्यों होता है मैं क्यों परेशान हो रहा था इससे छुट्टी पाने का उपाय क्या है गुरुदेव नारद जी ने जो कुछ कहा है बस वही करना है ये पुरुष का ही चिंतन करना है और इसके साथ साथ तस्मिन पुरुषे विज्ञाते इं प्रकृतिर भविष्यति विज्ञाता जैसे आप वेदांत के मंत्रों में पढ़ते हैं न तस् एक विज्ञाते सर्वम सर्व भवति न किंचित विज्ञातव्यम अवशिष्य बस उस एक के जान लेने मात्र से ये सारा का सारा फैलाव मालूम पड़ जाता है कुछ जानने लायक बाकी रहता ही नहीं कैसे जैसे जड़ में माली सींच देता है पानी और वह पानी सबको मिल जाता है सारे वृक्षों को मिल जाता वृक्ष के सब चीज को मिल जाता है उस एक को जानने मात्र से उसको जानने से प्रकृति का भी माल पड़ जाएगा कौन है तो तस्मिन एक स्मिन विज्ञाते सर्वम एदम विज्ञातम भवति ये कौन ज्ञानी के लिए ज्ञानी उसको जानता है क्योंकि भक्त कह भक्त के लिए कहते हैं तस्मिन एक क्योंकि भक्त तो देखना चाहता है वो मैं तो सेवक हूँ मेरे मालिक सामने उपस्थित हूँ भक्त की ये हार्दिक इच्छा होती है ज्ञानी कहता है कि उसको देखने की जरूरत नहीं मैं तो स्वयं हूँ देख ही रहा हूँ उसको देखने के लिए दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं होती आत्मा रामता है ज्ञानी तो आत्माय गीता कहती है भगवान की कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है पर स्वरूप है तो उसको पानी की जरूरत नहीं लेकिन भक्त कहता है कि मुझे पाना है अपने अपने से से अलग मालिक को ढूंढना चाहता है। संत लोग एक एक एक एक हंसी की तरह बात बताते हैं, कहते हैं एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त आपस में दोनों का वाद विवाद हो गया ज्ञानी कहने लग गया कि क्या तुम भगवान भगवान राम राम सीताराम सीताराम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम चिल्लाते रहते हो बोलते रहते हो वो कौन है सीताराम राम, राम कृष्ण गोविंद अरे तुम स्वयं हो वो तब तुम असी तुम वही हो उसको जानो उनको पहचानो ऐसा उपदेश देने लग गया तो इसने भी अपनी तरह से कुछ बातें कही होगी और कहते कहते अब बुद्धि है बातचीत चलते चलते थोड़ी बहुत हम भी अपनी बात ज़बरदस्ती कहने की कोशिश में हैं और सामने वाला भी मौन रह तो नहीं सकता बिना बेलु तो उसको भी अच्छा नहीं लगता दोनों ही बोलना चाहते हैं और इसी बोल बोल में एक दूसरे के जो है कहा सुनी भी हो जाती हैं तो उन दोनों ज्ञानियों एक ज्ञानी की और भक्त की कहते हैं विवाद छिड़ गया कि तुम तुम कुछ जानते नहीं हो उसने कहा तुम कुछ मानते नहीं हो ज्ञानी जानता है वो मानता है जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं उसको मानना पड़ता है और जिस चीज़ को देख पा रहे हैं उसको जान लेते हैं तो फिर मानने की आवश्यकता है स्वतः सो, ही मान, माना जाता है तो उन दोनों में विवाद हो गया ज्ञानी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ भक्त ने कहा मैं बड़ा हूँ अब दोनों का निर्णय कौन करे तो बोले कि दोनों जिसके पीछे पड़े हो उसी के पास चले दोनों गए भगवान के पास में विवाद लेकर के ज्ञानी ने कहा कि प्रभु आप जैसे कहते हैं कि ज्ञानी त्वात्म तो में मतम ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है आत्मा स्वरूपम ज्ञानी मेरी आत्मा है तो आप सच बताइए मैं बड़ा कि ये बड़ा भगवान ने कहा भाई मेरा स्वरूप हो तुम ज्ञानी मेरा स्वरूप है तब तो स्वाभाविक है मुझसे भिन्न नहीं होने के कारण वो बड़ा कहलाया इतने में भगत का दिल दुख गया कहने लग गया मैं इतने दिनों से जो है भगवान के पीछे पड़ा रहा प्रार्थना करता रहा दंडवत प्रणाम करता रहा जपता रहा प्रार्थना करता रहा भगवान ने हमको बिल्कुल निराश कर दिया उसी वक्त भगवान ने देखा कि ये सहन नहीं कर पाएगा तुरंत बोलेगे लेकिन घबराने की जरूरत नहीं भक्त जी ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है भक्त मेरा परमात्मा है ज्ञानी तो अपने में अनुभव करता है लेकिन मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ तो दोनों में सामंजस्य बिठा दिया भगवान ने हम अपने प्रकरण पर लौटे व्यास जी ने प्रकृति और पुरुष का दर्शन किया और जिसके बल पर जिस प्रकृति के द्वारा ये जीव नचाया जा रहा है उसका भी दर्शन किया और फिर अब उसी एक को पीछे पड़ गए उन्होंने किन किन रूपों में कैसे कैसे रूप लेकर के क्या क्या किए हैं एकाग्र चित से आप देखेंगे तो आपका पूरा इतिहास नजर आने लग जाएगा पीछे से व्यास जी को भी नजर में आने लग गए तो उस एक को देख लेने से सब कुछ दिख जाता है जगत में और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग झूठ ही कह देते हैं बिना देख ही कह देते हैं। अरे बहुत कुछ देख लिया अब देखने की जरूरत नहीं अभी देखा ही नहीं अगर देख लेंगे तो सच्चे अर्थों में अब कुछ देखना बाकी नहीं रह गया कह भी नहीं पाएंगे क्योंकि जिसने देखा वो कह नहीं पाया जिसने जाना वो कह नहीं पाया गंगा जी तब तक अपना अलग नाम रख रही हैं और तब तक अलग दिख रही हैं जब तक कि वो समुद्र के अंदर बिल नहीं गई हैं जिस दिन समुद्र में बिल जाती हैं तो गंगा जी से आप स्वयं हाथ जोड़ करके पूछें गंगा जी जैसे आप हरिद्वार में दर्शन देती थीं, और आपका नाम गंगा था आप इस समुद्र के अंदर कहाँ हैं तो वो स्वयं परिचय नहीं दे सकेंगे हम जब अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं हमारा भाव हमारे हम जो गंगा बन कर के प्रवाहित हो रहे हैं तब तक है जब तक कि हम उसके साथ में लीन नहीं होता जिस दिन उसके साथ में एक ही भाव हो जाएंगे हम अलग अपना परिचय नहीं दे सकते हैं हमारा स्वरूप ही अलग नहीं हो सकता तत्स्वरूप ही संत लोग या वेदांत के मंत्र गुरुजन कहा करते हैं तत्व असी तुम वही हो जिसकी खोज में निकले हो या अनुभव करने के बाद वो कहता है हाँ सच कुछ सच कहा गुरुदेव ने अहम ब्रह्मास्मि सो हम मैं वही हूँ जिस ब्रह्म को अनुभव करना चाहता था जानना चाहता था वो तो मैं ही हूँ ऐसा प्राप्त कर लेता है जान लेता है तो ऐसे ज्ञानी उसको जानता है भक्त उसको देखने की कोशिश करता है भक्त उसको प्रणाम करेगा तो तस्मिन दृष्टि सर्वम इदम दृष्टम भवती न किंचित दृष्टव्यम अवशिष्यते, लेकिन उस एक के देख लेना उस पुरुष को देखा कौन ब्या, बेदव्याजी ने तस्मिन श्रुते सर्व श्रुतं भवति, न किंचित श्रोतव्यम अवशिष्यते, बस उसको यदि सुन लिया तो सारी चीज़ें सुन गई सुनी सुनाई हो गई और उसको यदि नहीं सुना तो सब कुछ सुनने के बाद अभी बहुत कुछ सुनना बाकी रह गया श्रुते भगवान ने देखा और बस उसी में डूबे, डूब करके फिर रचना की भीष्म कहते हैं यद भवक प्रवाह प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलन से ये सारे संसार का प्रवाह चल पड़ा अब हम लोग मूल जगह में पहुंचे हैं प्रसंग चला था कि भगवान ने हर एक को सामर्थ्य दे रखा है योग्यता दे रखी है लेकिन उसको जगह व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं चौबीस अवतारों में आप भागवत भागवतों के मुख से श्रवण करते हैं अवतार हैं नारद जी भी एक अवतार हैं, शनकादि भी अवतार हैं वामन अवतार हैं कच्छप अवतार हैं कूर्म अवतार वही कूर्म और कच्छप एक ही है वराह अवतार हैं परशुराम अवतार हैं धनवंतरी अवतार हैं मोहिनी अवतार हैं ये चौबीस अवतार गिना करके इसलिए बताते हैं क्योंकि हम लोग उसको आसानी से समझ सकें नहीं तो अनंत अवतार हरि अनंत हरि कथा अनंता उनको गिन कौन सकता है तो 24, 24 के अंतर्गत व्यास जी भी अवतार हैं लेकिन उनको अपने अवतारी पुरुष होने का भान अभी तक नहीं है कहने का तात्पर्य क्या है वास्तव में देखें तो उनको भान नहीं है ऐसा कहना हमारे लिए अपराध होगा ये अपराधी होंगे हम उनको भान है लेकिन हमारी वैसी स्थिति हो सकती है इस चीज को दिखा रहे हैं कि हम स्वयं हैं भगवान हम स्वयं वो हैं लेकिन बिना गुरु के हम अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं समुद्र पार करने के लिए समुद्र के किनारे बंदरों की सेना बैठी हुई थी सब लोग कह रहे थे कि भाई हम तो 10 किलोमीटर जा सकेंगे कोई कहा एक योजना कूद सकते हैं कोई कहा हम किसी तरह से लंका तक जा तो सकते हैं आने में हमको डाउट संदेह है मैं जीवित बच के आ पाऊंगा कि नहीं छलांग तो लगा लूँगा लेकिन वापस लौटने की एनर्जी सामर्थ्य हमारी रहेगी कि नहीं मैं समझ नहीं पाता उन्हीं लोगों में हनुमान जी एक किनारे पर बैठे हुए थे मस्त और जामवंत ने देखा जिनके पास सामर्थ है वो तो किनारे पर बैठा हुआ है उनको जगाया सब लोगों ने कहा हनुमान जी पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक और आगे क्या है हाँ जी? विज्ञान, विवेक विज्ञान निधाना पंक्ति अगर कहीं गड़बड़ हो तो आप सुधार लेंगे और फिर बता देंगे तो हम कुछ याद हो जाएगा तो हनुमान जी इतने और अतुलित बल के धाम है जिनके पास सामर्थ्य है उनको अपने सामर्थ्य का भान नहीं है बैठे हुए हैं और जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो कहता है मैं इतना छलांग लूंगा उसका इतना कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ जिसके पास सामर्थ्य है वो बिल्कुल चुपचाप तो उन लोगों ने क्योंकि हनुमान जी को बताते हैं कि बचपन से ही कई साधु संतों को परेशान करते थे बताते हैं अब उतनी कथा कत, तो हम जानते नहीं लेकिन कहते हैं कि बचपन में बड़े मज़ाक के स्वभाव के जिस किसी को चाहे अपने उसके ताकत थी और ताकत के बल पर जो है और सच्चे कार्य में न लगा करके और साधुओं को बैठे हुओं को भी उठा उठा कर छलांग लगाते थे बताते हैं गेंद की तरह तो उनको संतों ने कह दिया कि जा तेरे को जो है इतने अपने सामर्थ्य का तो दुरुपयोग कर रहा है तुझे अपने सामर्थ्य की याद नहीं रहेगी तो अपने सामर्थ्य को ही भूल जाएगा ऐसे बताते हैं अब हम तब जब तक मूल कहानी कहीं से पढ़ने लेंगे तब तक के लिए इसको सुनी हुई बातें कहेंगे तो हनुमान जी के अंदर इतने सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य को वो स्वयं नहीं पहचान पा रहे जामवंत जी उसको उसके सामर्थ्य की पहचान कराते हैं दूसरे बंदर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है तुम तो। और जैसे उन्होंने स्मरण कराया तो उनको मालूम पड़ गया कि ओ तब वो होश आ गया उत्साह बढ़ गया और उत्साह बढ़ा तो गए वापस आए लंका को भी समाप्त करके जला करके और पूरे कार्य करके लौटे हमारे अंदर प्रत्येक के अंदर हनुमान जी की तरह है, योग्यता है उस योग्यता को स्मरण कराते हैं हमारे सदगुरुदेव महापुरुष ये शास्त्र हमारी योग्यता का आकलन करा देते हैं कि तुम जागो उत्तिष्ठत जाग्रत वरान प्राप्य प्राप्य वरान निबोधत तुम्हारे अंदर क्या नहीं है इतनी विशाल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है खजाना पड़ा हुआ है लेकिन उस खजाने के तुमको बिल्कुल पता नहीं होने के कारण बेकार में खामो खाम परेशान हो रहे हो उत्तिष्ठत उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों को पाकर के आत्मानम निबोधत खुद को पहचानो अपने सामर्थ्य को पहचानो तुम्हारे अंदर कौन सा सामर्थ है व्यास जी को व्यास जी के सामर्थ्य की स्मृति कराए केवल नारद जी ने उनके अंदर स्वयं भगवान है इन अवतारों के और इन स्मरणों के माध्यम से हमको सबको ये समझनी चाहिए कि भगवान ने हमारे अंदर अनंत ज्ञान भरा पड़ा दिया हुआ है क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप ही हैं चिदंस सच्चिदानंद हैं आनंद रूप में सदरूप में और चिदरूप में स्वयं विद्यमान है उसका पता हमको नहीं होने के कारण हम जगत के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते रहते हैं जगत में अपना सुख खोजते हैं जबकि हम स्वयं सुखद स्वरूप स्वयं आनंद स्वरूप बनारस में अध्ययन करते समय गंगा जी के उस पार जा करके कभी कभी हम संतों के साथ में जाते थे तो कोई गाय कहीं दूर पर मरी पड़ी हुई है पुराना पुरानी पड़ी हुई शरीर और सूखी हुई है उसकी हड्डी हड्डी मात्र बची हुई है, हड्डियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं कुत्ते आकर के उनको ले जा रहे हैं और कुछ दूर ले जा कर कुत्ता खूब जोर जोर से उसको चबा रहा है और चबाते चबाते वो इतना मस्त है उसको कि उसके हड्डी जो है उसके दाढ़ के दांत के बगल में लग करके उसका खून निकल रहा है उस खून को वो चख रहा है और उस खून को चखते समय उस कुत्ते को लगा कि ये हड्डी कितनी स्वादिष्ट है आप क्या हम लोगों के बारे में नहीं आकलन कर सकते हम लोग भी तो वैसे ही कर रहे हैं हम अपने आनंद को उस हड्डी में अनुभूत कर रहे हैं हड्डी में हमारा सुख ऐसा लग रहा जबकि आनंद सुख सचित आनंद हम में है लेकिन उस सचित आनंद को समझाने के लिए ही ये सदगुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब उपस्थित हैं ये ग्रंथ साहिब साक्षात गुरु रूप में उपस्थित होते हैं जो परमहंस श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निशृत हैं रचनाकार जिसके श्रीमन श्री महान का मनन करने वाले महामुनि वेदव्यास जी जो महान का मनन करता है महामुनि बनता है श्रीमद भागवते महा मुनिकृते ये महा मुनिकृत है जिसने महान का चिंतन किया है महान का मनन किया है जो उस प्रकृति और पुरुष का दर्शन किया है जिसके बल पर सारा जगत चलता है रहता है मिटता है उसका मनन किया है उसकी ये कृति है महा मुनिकृत मतलब ये कोई साधारण उपन्यासकार नहीं है जिसको इसको साधारण ग्रंथ समझ करके उपेक्षित कर दें रचनाकार की प्रामाणिकता है है और फिर इसके स्रोता कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। कि आपको जो देख करके घृणा अरे वो तो छोटे लोगों की बात है वो लोग उन लोगों पे हम लोग तो हम तो बड़े आदमी हैं हम क्यों सुने उसको तो अश्रद्धा हो जाएगी सुनने वाले कौन हैं इस भारतवर्ष के सम्राट श्री शिवदेव ये परीक्षित जी जब एक देश का सम्राट राष्ट्र को एक किनारे रखता है और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत की कथा को रखता है इस राष्ट्र की दृष्टि में श्रीमद् भागवत मुख्य उसको महत्व तो देता है तो श्रोता की दृष्टि से श्रोता प्रमाणित कर रहा है कि यह साधारण ग्रंथ नहीं साधारण चीज नहीं श्रोता उत्तम कोटि का है प्रामाणिक और वक्ता परम संत अवधूत ये तीनों के तीनों प्रबल हैं इसलिए ऐसा कह करके हम सबके अंदर इस भावना को जगाना चाहते हैं श्री वेदव्यास जी कि यह श्रद्धेय ग्रंथ है इसका मनन करना चाहिए श्रवण करना चाहिए श्रोतव्यम मंतव्यम और निधिध्यासी तव्यम इसका मनन चिंतन श्रवण सब कुछ करना चाहिए कहते हैं हम सबके अंदर भगवान ने क्या दे रखे हैं योग्यता दे रखे हैं लेकिन योजक तत्व दुर्लभ नास्ति नास्ति नस्ति नूल अन्य पुरुषो तो फिर किस चीज की कमी है योजकस्तत्र दुर्लभ योजकस्तत्र दुर्लभ योजकस्तत्र दुर्लभ कबीरदास जी को कहते हैं पाँव लग गया बताते हैं काशी जी की सीढ़ियों में क्योंकि छोटी जाति के होने के कारण बताते हैं कि ए, उस समय के अनुसार सामने जा नहीं सकते थे रामानंद जी महाराज किनारे से सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए जाते बताते हैं अंधेरे में सोया पड़ा था पांव लग गया और जैसे ही पांव लगा तो संत को तो बड़ा पश्चाताप हुआ अरे राम, राम राम राम राम राम राम और राम राम निकला वो शब्द ही उसके लिए मंत्र बन गया ये कोई साक्षात हमें संविधान लेकर के गए हूँ दक्षिणा लेकर गए ग पूजा किया हूँ इसके बाद मंत्र प्राप्त हुआ हो सब बात नहीं वो शब्द ही उसके लिए तुरंत मंत्र का काम कर गया योग्य पुरुष उसके अंदर सोए हुए योग्यता को केवल ऊपर से एक शब्द और चरण का स्पर्श उसके अंदर की योग्यता को जगाती है लेकिन उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए तभी जागेगी योग्यता और सबके अंदर योग्यता तो है लेकिन उस योग्यता को जगाने के लिए और भी प्रयास चाहिए तो अयोग्य पुरुषो नास्ती देखिए तीनों में योजक तत्व दुर्लभ तीनों में योजक चाहिए जो दवाई बनाने वक्त वा, वाला जो चिकित्सक है आयुर्वेद की पद्धति से उसको भाएगा भाना कहते हैं उसको योजना करेगा कई प्रकार की चीजें मिलाएगा तब कहीं उस पत्ती में छिपे हुए औषधि को दिखा देगा कि ये औषधि अमुक रोग की दवाई का काम करेगा अमुक रोग की औषधि है ऋषि अंत अक्षरों को पहचान रहा है जो वो जानता है किस अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर रहने से ये हमारे चित्त को भी चित्त को भी मतलब हृदय को भी और बुद्धि को भी और खून को भी पवित्र कर सकता है न मो इस शब्द को बनाने के लिए विचारा है देखा है मंत्र तो स्वतः पहले से है उसको स्मरण किया है कि ना अक्षर के बाद में हर्ष आ फिर माँ अक्षर होना चाहिए फिर ओ अक्षर फिर वासुदेवाय के अक्षर पहले ओम इन सब को स्मरण किया है देखा है इन लोगों ने यह पहले से है जो पहले से विद्यमान होगा उसी को आप देखेंगे मंत्र स्वतः पहले से ये वेद के मंत्र स्वतः पहले से हैं ये ऋषि लोग केवल ऋषयो मंत्र दृष्टा दर्शन किए उसका स्मरण करके ये हरेक अक्षर मंत्र है इसलिए जो भी शब्द मिल जाते हैं भागवत के हों या कोई भी पुराण के हों गुरुमुखे जो शब्द मिल रहा है वो मंत्र जान करके उसका मनन जो करता है उसका कल्याण ही होता है कोई अक्षर अमंत्र नहीं कोई वनस्पति अनौषधि नहीं कोई पुरुष अयोग्य नहीं बस इनके अंदर रहने वाली योग्यता औषधि मंत्रत्व तो इसको प्रकट करने वाले गुरुदेव की जरूरत पड़ती है ये देता है श्रीमद् भागवत गुरु का भी काम करता है और जै, जैसा समझे उसको हमारे मार्ग निर्देशक का भी काम करता है वेदव्यास जी सब कुछ देखकर के इसकी रचना की है इसका महात्म्य स्वयं ये भागवत भी गाता है और जैसे शुरू में कहा गया कि बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई और कहना चाहिए तो पद्म पुराण ने भी इसकी महिमा गा दी और स्कंद पुराण ने भी इसकी गीत गा दी महिमा गा दी जैसे हम लोगों को लगता है ना कि भगवान को भाई स्नान कराना चाहिए हमारी भावना के अनुसार तो उसको स्नान कराते हैं तो भगवान नहीं जानते क्या कि तुम क्या स्नान कराओगे जल तो हमने दिया है हाथ हमने दिया है बुद्धि हमने दिया है वो तो सब कुछ दिए हुए लेकिन फिर भी भक्त की जब इच्छा होती है तो भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया तुमने तुम्हारे प्रेम देखो बहुत हम तुम्हारे ऋणी पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी आप समर्पित करेंगे भगवान उसको योमे भक्तया प्रयत क्षति तत्म भक्त्या, तत भक्त्या उपहृतम अशनामी प्रयतात्मना मैं उस प्रयतात्मा की उस प्रेमी के उस पत्र को पुष्प को फल को जल को स्वीकार करता हूँ उसके प्रेम निर्वाह के लिए उसको ठुकराता नहीं चलो यहाँ से हमारे पास सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे पास सब कुछ है नहीं चाहिए कह सकते थे लेकिन भगवान पत्र द्रौपदी के एक पत्ती को भी स्वीकार कर सकते हैं शाख को पुष्पम गजेंद्र यदि सरोवर में से एक फूल उठा करके कहे प्रभु हम आप समर्पित कर रहे हैं हमारी रक्षा करो उस फूल को भी स्वीकार कर लेते हैं बचा लेते हैं कोई जल भी अगर समर्पित कर दे शंकर जी के ऊपर में शंकर जी खुश हो जाते हैं मेरा भक्त बड़ा सुंदर आया कोई नारियल भी चढ़ा दे हनुमान जी के हनुमान जी कहते हैं वाह बहुत सुंदर फल लाया तो क्या उनके पास मेन चीजों की कमी है लेकिन भक्त की भावना का पोषण करते हैं वो स्वीकार करते हैं सब कुछ ऐसे भगवान तो उन भगवान के महिमा बताने वाले इस शास्त्र के भागवत शास्त्र के ये प्रशंसा करने के लिए जुटे हुए कौन स्कंद पुराण और पद्म पुराण ये ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र का जल लेकर के और समुद्र को इस समुद्र देवता का हम लोग समर्पित कर रहे हैं या सूर्य के अंश दीपक को हाथ में लेकर के और सूरज की आरती उतार रहे हैं इस प्रकार से इसकी महिमा खाई है संक्षेप में लेकिन पूरे के पूरे भागवत स्वयं में अपने आप में अप्रतिम है उसकी महिमा अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं सूर्य को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये प्रकाश देता है सूर्य के लिए किसी दूसरे को आप नहीं बताते कि ये सूर्य गर्मी प्रदान करता है सबको अनुभूत हो जाता है जो इसमें डुबकी लगाते हैं स्वयं पा हैं कि इसकी महिमा अपार है अनंत है हमें जो ज्ञानी ज्ञान उपासना करने वाले जिनको ज्ञान की पिपाशा है ज्ञान मिले ऐसा चाहते हैं उन ज्ञानेच्छुओं को ज्ञान की प्राप्ति करा देता है जो चाहते हैं कि हमारे अंदर भक्ति भी जाग जाए उनको भक्त बना देते हैं जो चाहते हैं कि संसार ने अभी तक बहुत हमको फंसा करके आसक्त करके नचा दिया अब इससे हमको छुट्टी मिल जाए तो संसार से विरक्ति भी प्रदान कर देता है श्रीमद भागवत भक्ति ज्ञान विरागानाम प्रकाशनाय प्रकाशितम इनकी स्थापना के लिए इन तीनों के तो ये तीनों के तीनों हमारे अंदर हैं इन तीनों को ये जगा देता है और जब जाग जाते हैं तो हम जिसे खोज रहे थे उसको पा लेते हैं या जिसको जानना चाहते थे उसको जान लेते हैं संक्षेप में हम इसका विवरण बात कहाँ से छूट गई थी धुंधकारी जो प्रेत शरीर है प्रेत शरीर दिव्य शरीर के रूप में बदल गया हमारा भी ये प्रेत शरीर ही है अभी बता रहे थे प्रकृति जड़ है मरी हुई है उसमें चेतनता किसी दूसरे के कारण आती है ये शरीर भी मरा हुआ ही है ये भी प्रेत ही है और इसमें सात सात गांठें हैं दो गांठों को तो आप सब लोग जानते ही हैं अहंता और ममता के अहंकार के गांठ आई एम समिंग मैं बहुत कुछ हूँ इसके या दूसरे प्रकार का अहम कि यह मैं हूँ इस प्रकार का और दूसरी बड़ी ज़बरदस्त ममता की गाँठ जो हमारी है नहीं जो शरीर हमारा नहीं और इस शरीर से संबंधित जितनी चीज़ें हैं जो हमारी हो नहीं सकती थी नहीं हो नहीं सकती उनको हमने हमारी मान रखी है मामा मामा मामा ये मेरा ये मेरा ये मेरा मान रखा है और ये गाँठ इतनी ताकतवर है कि इन गांठों को खोलने के लिए ग्रंथों को जाते हैं तो ग्रंथों कभी कभी सदगुरु सदगुरुओं का अगर निर्देशन ना हो तो ग्रंथ होने चाहिए खोलने के लिए ग्रंथी को खोलने के लिए लेकिन और भी गांठ फटते जाते हैं नीरक्षीर विवेकता नहीं आ पाती है साथ साथ गांठ का मतलब है आप भागवत में श्रवण किए होंगे ये ब्रह्मांड के साथ आवरण हैं अभी बताए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनको तो जानते ही जानते है। क्रम हैं क्रमशः आए हैं आकाशात वायु वायु अग्नि रापा, अद्भ पृथ्वी सबसे अंतिम पृथ्वी है लेकिन आकाश आकाश जो है पहले वहाँ से उत्पत्ति के क्रम में त्रिविध अहंकार में से एक अहंकार से आता है सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत और वह अहंकार कहाँ से आता है महत् तत्व से आता है ये सात के सात गांठें हमारे इस शरीर में हैं इन्हीं में हम फंसे हुए हैं ये गांठ है फट जाती हैं जब भागवत सुनते हैं तो भागवत बिल्कुल कुचल डालता है जैसे वेदांत है ना चूर्ण चूर्ण कर देता है हमारा सारा स्वरूप अलग निकाल के रख देता है हंस जैसे दूध दूध अलग कर देता है हमने सुना है देखा हुआ नहीं इसलिए आप दूसरे जगह की तरह मत पूछ लेना आप कहाँ देखे हैं हंस को इस प्रकार से हम सुनी सुनाई बात कह रहे हैं कि हंस दूध को अलग कर देता है और पानी को छोड़ देता है बताते हैं वैसे ही वेदांत कहो ये शास्त्र कहो भागवत वेदांत सार ये गलत गलत चीज को बता देता है और उसकी चूरा करके किनारे कर देता है और असली तीज सांख्य इसी को प्रकृति और पुरुष का विवेक कहता है विवेक का मतलब अलग अलग समझ विवेक और ज्ञान अलग अलग दोनों ज्ञान तो सामान्य जानकारी को कहते हैं आप यहाँ बैठे हुए हैं आकाशमंडल में आकाश से कोई प्लेन जा रहा है प्लेन को देख कर के बच्चा कहता है जहाज जा रहा है तो जहाज को वो जान रहा है और वो जहाज है इस रूप में वो पायलट भी जानता है जानकारी दोनों के पास में है इस बच्चे के पास में भी ज्ञान है उस पायलट के पास में भी ज्ञान है दोनों के ज्ञान में क्या फ़र्क है उसके पास में विशेष ज्ञान है इसके पास में सामान्य ज्ञान है जो विशेष ज्ञान है वो विवेक है वो एक विवेक का मतलब अलग अलग जाने हो वो एक एक चीज़ को जानता है कि कहाँ गड़बड़ी होने से गड़बड़ हो सकता है पुरजे को जानता होगा कहाँ कितने रफ्तार करना है उस चीज़ को जानता होगा उसको कहते हैं विवेक और ज्ञान सामान्य जानकारी है हम केवल सामान्य जानकारी रखते हैं कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं या शरीर है ये जगत है ये माया है इस रूप से तो कह देते हैं लेकिन विवेक नहीं है यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों फंसे पड़े हुए हैं और दोनों को हम कई बार अभेद रूप से मान जाते हैं ये सामान्य जानकारी और इनको जब अलग अलग जान लेते हैं कि प्रकृति अलग है और मैं उससे अलग हूँ इसको कहते हैं विवेक नीरछीर विवेक हंस जैसे पानी को अलग कर दिया और दूध को अलग कर दिया वैसे ही जब ये पहचान हो जाता है कि नकली कौन है असली कौन है जब तक आप नकली को नहीं पहचानते असली को नहीं पहचानते तब तक नकली के प्रति अरुचि नहीं होगी असली के प्रति रुचि नहीं होगी असली के प्रति असली जब पहचान में आ जाएगी तब असली का लोभ जागेगा हमारा जो असली स्वरूप सामने उपस्थित होगा तो नकली के प्रति हमारी अरुचि हो जाएगी वैराग्य कहेगा आ रहा हूं मैं जगत में लगी हुई विरक्त आसक्ति को विरक्ति में बदल करके रख देगा ऐसा है विवेक पर वही उसी अवस्था को भी विवेक की अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो सांख्य दर्शन जो कपिल भगवान का है प्राथमिक दर्शन है वो सबसे आदि बाद में जो वेदांत दर्शन आदि आते हैं उपनिषद आते हैं उसका भी उल्लेख उसमें मिलता है सांख्य दर्शन सबसे पुराना माना जाता है हमारे शरीर की एक एक ऊर्जे का भान करा देता है वो कितनी चीज़ें हैं इसमें और कौन चीज असली है कौन चीज नकली है सांख्य दर्शन शास्त्र वाले बोलते हैं उन चौबीसों को जो जान लिया और पुरुष को अलग रूप से पहचान लिया ये साधारण नहीं है कहने में सरल है बारह बारह साल तक जाकर के काशी में गुरुजनों के चरणों में जाकर के मथा टेकते हैं संत लोग तब कहीं उसको पाते हैं और उसके साथ साथ गुरुजनों की कृपा से जब आराधना करते हैं मनन करते श्रवण किए हुए को जब उसको मनन करते हैं जैसे भैंस चरती है पहले घास और चरने के बाद में क्या करती है वो जुगाली करती है उसको संस्कृत में रोमंथ कहते हैं पागुर मारना वो अंदर जो ले चुके हैं उसको निकाल निकाल करके अब उसको चर्वित को पहले किए हुए चर्वित को वो चरवण करती चर्वित चरवन चबाये हुए को तब उसका कहीं जाकर के रस तैयार होता है भोजन तैयार होता है और जा कर के फिर वह गाय के शरीर में या भैंस के शरीर में जाकर के दूध आदि के रूप में परिणत होता है ये बुद्धि भी हमारी आप लोगों की नहीं कहेंगे भाई आप लोगों की बुद्धि किस प्रकार बाकी हम अपनी बुद्धि को कह सकते हैं भैंस की तरह ही ये पहले चरती है गाय की तरह चरती है और चरे हुए को फिर उसको मनन के द्वारा फिर चबाती है मनन करे जब तब उस मनन किए हुए में से फिर उसका दूध भाग बनता है फिर दूध को भी निकालना पड़ेगा घी उसके अंदर छिपा हुआ तो दिखाई नहीं देता घी देखो कितने जगह में छिपा हुआ है दूध में भी है दूध के पहले कहीं घास आदि में किस रूप में रहा पता नहीं लगता गाय के पेट में आया गाय के शरीर का संपर्क पाकर के कुछ हारमोन्स का संपर्क पाकर के दुग्ध रूप में परिणत हुआ फिर दूध दही के रूप में परिणत हुआ फिर भी घी नहीं दिखाई दे रहा अभी फिर दही मक्खन के रूप में बदला फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है घी अब मक्खन को जब कोई माता गर्म करती है तरीके से उसको उखनाती हैं उबालती हैं तब उसके अंदर छिपा हुआ घी सामने आ जाता है इतना प्रयास करना पड़ता है तब कहीं घीन प्रक्रिया तक पहुंच पाते हैं हैं वैसे ये शास्त्र शास्त्रों को पहले सुना जाता है जैसे गाय चल रही है वैसे चरा जाता है सुना जाता है फिर उनका मनन किया जाता है इसीलिए आप लोग जब भागवत के महिमा बताने वाले पद्म पुराण के अंतर्गत एक कथा सुनी होगी गोकर्ण जी ने ध्वधकारी का उद्धार करने के लिए सूर्य के वचन के आधार पर श्रीमद् भागवत का वाचन किया सात दिन तक सात दिन तक वाचन जब करने के लिए बैठा और लोगों को यह पता लगा कि गोकर्ण महाज्ञानी जो सूर्य के राज सूर्य को स्तंभित कर सकते हैं चलते हुए सूर्य को और प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बताओ हमारे भाई के उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा जिसकी गया श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं हो पाई जिसके निमित्त दान आदि करने पर भी मुक्ति नहीं हो पाई उसकी मुक्ति का उपाय आप बताइए तो सूर्य भगवान गोकर्ण के प्रार्थना को सुनकर के बोले एतदर्थम तुत्वम तु तु तु तु तु क्या करो कहने लग गए सप्ताहम वाचनम करु सात दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत का वाचन करो और नियम उसके सवेरे से शाम तक मध्य में थोड़ी देर विश्राम और उनके कहने के अनुसार सात दिन तक उन्होंने वाचन किया कथा सुनाई कथा सुनाने के लिए जब बैठे तो प्रेत तो आया ही अब सामने तो जैसे यजमान होते हैं प्रत्यक्ष तो उनको तो बिठाया जाता है प्रेत को कैसे बिठा सकते है कि यजमान के रूप में यहाँ पर बैठो क्योंकि वो तो हवा रूप है के अंदर बांस के अंदर प्रवेश लेकिन किसी को प्रतिनिधि रूप में बिठाया गया फिर ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता को सामने अतिथि प्रतिनिधि के रूप में बिठा करके भागवत के कथा वाचन का आरंभ किया गोकर्ण जी ने अब जब लोगों को पता चला कि ये भागवत की कथा किस लिए हो रही बोले प्रेत बने हुए धुंधकारी को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए तो दूसरे लोगों ने पूछा कि छूट जाएंगे हाँ छूट जाएंगे तो और क्या क्या होता है बोले पापों से छूट जाते हैं आदमी क्रोध से छूट जाता है आदमी चोरी करने से चोरी करने की आदत मिट जाती है आदमी की झूठ बोलने की आदत मिट जाएगी आदमी ये सारी बातें इसमें आई हैं जो जितने प्रकार के पाप होते हैं समस्त प्रकार के पाप छूट जाते हैं ये महिमा सुना जिनके आँख नहीं थी उन लोगों ने सुना तो उनको पता लग गया भाई किसी जन्म में हमने इस आँख का दुरुपयोग किया था पाप हो गया था इसके कारण अंधे बने हैं तो चलो भागवत की कथा सुनेंगे तो अगले जन्म में हमको अंधा बनने का अवसर नहीं आएगा पुण्य की प्राप्ति होगी तो वो अंधे लोग भी उपस्थित हुए काने लोग भी उपस्थित हुए बहरे लोगों को थोड़ा थोड़ा सुनने वाले लोगों को भी पता लग गया कि पाप निवृत्ति के लिए उनको भी लगा कि हम किसी जन्म में हमसे कोई अपराध हो गया होगा इसलिए भगवान ने हमारी गलत बातें सुनी होगी भगवान ने हमारे शून्य की शक्ति छीन ली है अब अच्छी बात सुने यह सुनकर के भागवत सुनने के लिए वो भी आए बेहरे भी आए अंधे भी आए लूले लंगड़े भी आए जिन जिन लोगों को लगा कि भैया हमें हम में कमी है अपूर्ण है हम और जब तक उस पूर्ण पूर्ण बेदल की नहीं सुनेंगे तब तक हम भी पूर्ण नहीं होंगे ये सोच करके सब के सब वहां पर उपस्थित हुए जब सब लोगों ने कथा सुनी बांस फटा सप्तग्रंथी फटी तो हमारा जब सप्त ग्रंथी फट जाएंगे तो हमको अगर आप इस शरीर में जिस रूप से फंसे हैं इस चीज को समझ करके इससे आप बाहर निकल जाएंगे तो आप देखेंगे आपका स्वरूप इतना दिव्य है जो स्वरूप है वह भगवान से अभिन्न है भगवान का जितना सुंदर रूप है वही रूप हम सबको प्राप्त है वो उसको प्राप्त हो गया भगवान का दिव्य रूप चतुर्भोज पीताम्बर धारी ये संकेत हैं प्रतीक हैं वैसा सुंदर रूप प्राप्त हो गया भागवत के सुनने से उसको वैसा सुंदर प्राप्त हुआ रूप और सातवें दिन उसको लेने के लिए भगवान वैकुंठनाथ के दो दूत आए भगवान के दूत आए उसमें और आकर के हाथ जोड़ करके उस सुंदर रूप धारण किए हुए धुंधुकारी से कहने लगे प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ ठहरिये तो ठहरिये श्रीमान जी आप थोड़े ठहरिये आप लिए जा रहे हैं अकेले के लिए विमान भेजा है जिसने भेजा है विमान तो उन लोगों ने कहा हाँ एक के लिए भेजा बोले ऐसा पक्षपात क्यों श्रोता इतने लोग हैं सबके लिए विमान भेजना चाहिए था ये पक्षपाती जो भगवान समदर्शी कहलाते हैं वो विषमदर्शी कैसे बन गए उन देवताओं के दूतों ने कहा कि सुना तो सब लोगों ने लेकिन सच्चे अर्थों में कहें तो सुना इसने क्योंकि इसको तकलीफ थी मैं इस प्रेत शरीर से कैसे छूटूँगा जिनको जब तक अपने कष्ट का भान नहीं होगा अपने अनाथता का बोध नहीं होगा वो सच्ची शरण में कैसे आ सकता है हमें लगना चाहिए कि मैं सचमुच प्यासा हूँ हमें लगना चाहिए कि हम जिज्ञास तब वस्तु मिलती है तब पकड़ में आती है। गोकर्ण जी कहते हैं श्रवणम तो सर्वे कृतम न तथा मननम कृतम श्रमण तो सब लोगों ने किया लेकिन मनन नहीं किया उसका मनन मतलब जाकर के चलते फिरते थोड़े वो जो ये सुना था ये स्मरण में नहीं आए तो इसलिए सुना हुआ क्या हुआ सुनने के बाद में उसको अगर स्मरण में नहीं आ रहा है तो दूसरी बात आकर के उसको दबा दी दबा गए ऐसे करते करते वो दबती गई तो सात दिन में सातवें दिन में आप पूछेंगे आज उस दिन आप शुरुआत के दिन क्या सुने थे तो डिंग तो बता देंगे अच्छे जो सावधान श्रोता होंगे और उससे भी ज्यादा सावधान श्रोता होंगे तो वो पूरे शीर्षक भी कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े कथा को भी बता देते हैं वो सुनना होता है और वो सब सुनना कब होता है सुन करके जब कोई मनन करता है कि भगवान का स्वरूप आज हमने ऐसा सुना उसका मतलब क्या हो सकता है उस पर बुद्धि लगाता है या किसी के साथ चर्चा करता है तब तो भी एकाग्र हो जाता है तो वो फिर मजबूत होने लग जाता है सुना हुआ उसको फल मिलना वही फलना में फल मिलना शुरू हो गया जो स्मरण में आता गया वो फलित होने लग गया लेकिन सुना हुआ फालतू तो जाएगा ऐसा आप नहीं समझें वो एक ना एक दिन बीज रूप में पड़ा रहेगा सुप्तावस्था में एक ना एक दिन वो जरूर छागेगा पर्त बहुत नीचे गहराई पर चला जा चुका है ये ऊपर का पर्त जैसे हटेगा तो वह सुना हुआ अपने आप सामने आएगा और वो मनन का विषय बनेगा मनन जब होगा तो निधि ध्यासन का विषय रहेगा तब फिर वो घास घी कैसे बना आपको समझना चाहिए घास से लेकर के घी तक की यात्रा मालूम पड़ जाएगी और आप इस शरीर से बाहर अपने आप को पालेंगे यही दिव्य रूपता की प्राप्ति है ये धुंधकारी को जो सुंदर रूप प्राप्त हुआ तब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया यह तो ठीक है कि सब लोगों ने सुना श्रवणम तो सर्वृतम न तथा मननम कृतम यथा धुंधु जैसे धुंधु ने सुना मनन किया, वैसा मनन दूसरों ने नहीं किया बैठा हुआ था मैं स्वयं वक्ता और वक्ता जब तक एकाग्र ना हो और जब तक कथा के पहले मनन ना करे और आगे भी कह, जो बात कहनी है उसका मनन चिंतन न करे निधि ध्यान न करे तब तक तो वो बोल नहीं सकेगा बोलेगा तो इधर उधर की बातें आएंगी तो मैं तो एकाग्र चित होकर कि मैंने कथा सुनाई मेरे श्रोताओं में से अधिकांश लोग हो सकता है कि ना सुन पाए हों, उनको फायदा नहीं होना चाहिए तो ठीक है लेकिन मेरे लिए भी विमान क्यों नहीं आई उन देवदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि अभी तो आपको इन लोगों के लिए और भी हित का काम करना है परोपकार का काम करना है इसलिए यही सोच करके प्रभु ने अभी विमान भेजा नहीं है मतलब अंतर का रूप आपका तो विद्यमान है ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है तदर्थम तो गोकर्णम स्वयं वैकुंठनाथ विमान लेकर के स्वयं आएंगे इनको लेने के लिए तो हमें भेजा है आपको लेने के लिए तो वो स्वयं आएंगे कहने का तात्पर्य क्या है ये सब हमारे ज्ञान को ही बताने के लिए सब ये रूपक हमारा स्वयं का रूप प्रकट हो जाएगा भगवान का दिव्य रूप प्राप्त हो जाएगा इसी को शास्त्रों ने सारूप्य प्राप्ति कहा है भगवान के जैसे रूप प्राप्त कर लेना ये रूप हम लोगों का है लेकिन हम पर रूप में लटके हुए हैं जो दूसरा रूप है उसमें लुब्ध हुए हैं जो हमारा निजधर्म है स्वधर्म है उसको छोड़ करके पर धर्म में भटके हुए हैं और परधर्म को आप जानते हैं गीता वाले परधर्मो भयावह और स्वधर्म निधनम श्रेयः आप अर्जुन की दृष्टि से भी देखेंगे तो हम जिस धर्म के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि का जो नियम कर्तव्य होता है उस कर्तव्य में निरत व्यक्ति की दृष्टि से भी देखेंगे तो वो भी अर्थ है और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो स्व माने आत्मा स्वयं तो स्वधर्म का मतलब होगा निज का धर्म स्वयं का धर्म मतलब हमारा जो स्वरूप है उसको जानने की क्रिया भागवत धर्म और पर धर्म का मतलब ये पर शरीर है इसके धर्म में इसकी बातों में हम लटके पड़े हुए और पर धर्म होता है भयावह ये इसके चक्कर में दुखदाई पछताना पड़ता है बाद में फिर यह चेत अवेदित अत सत्यमस्ती यह चेत नावेदित महती विनष्टि इस चीज़ को समझ लेने पर फायदे फायदा नहीं समझेंगे तो फिर बाद में पछताना पड़ता है तो वो स्थिति ना आए हमें स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले ये ग्रंथ प्राप्त हुआ है मुझे विश्वास है आप जैसे श्रोताओं को पा करके मैं भी अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूँ धन्य मान रहा हूँ आपके ही प्रारब्ध से मुझे चिंतन प्राप्त होगा भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि श्रीमद भागवत के जिन बातों को हम सुन चुके हैं मकान को तो देख चुके हैं अब मकान के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ क्या लगे हों उनका मतलब क्या है उन चीज़ों को भगवत कृपा से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे फांका खींच दिया है संतों ने ऐसा है अब उसके अंदर की चीज़ों को जो है यथासंभव क्योंकि पूरे के पूरे तो कह पाना संभव हो ही नहीं सकता पहले निवेदन कर चुके हैं बस इतना ही कह करके वाणी को यहाँ ही विराम देते हैं बोली सच्चिदानंद भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण bajman narayan narayan narayan bajman narayan narayan narayan bajman narayan narayan narayan bajman narayan narayan narayan sriman narayan narayan narayan sriman